श्री, राधिका को संतोष नहीं है राधिका यही कहती हैं कि आहा ब्रज की लीला में जो सुखता वह सुख दाम्पत्य में नहीं है इसी प्रकार ललित माधव में भी यही बात कही याते लीला रस पर मलोदार वन परिता धन्यक्षोणी मुझे उस क्षोणी माने उस भूमि की याद आ रही है मन उस वृंदावन की भूमि की याद आ रही है जो तुम्हारी लीला रस परिमलो गारी जहां से आपकी नीला के रस का परमल सुगंध उठता था माने पर भाव का जहा अपूर्व उल्लास होता है उस वृंदावन की रज की मुझे याद आ रही है तो याते तुम्हारी वो भूमि धन्या धन्याोणी छोड़ी, छोड़ी माने भूमि वो धन्य भूमि उसकी मुझे याद आ रही है जिसमें लीला रस की परमल माने सुगंध उद्गारी सदा सदा प्रकट होती थी और ऐसे लीला रस के उद्गार को प्रकट करने वाली वनिया माने लीला की महानदी घर घर घर घर करते हुए जहां प्रवाहित होती थी उस लीला की याद आ रही धनिया क्षोणी बिलसती वृता जहां पर धन्य ये वो भूमि विराजमान है माधुरी माधुरी भी मथुरा की वो भूमि माधुरी माधुरी भी क्षेत्र की मथुरा क्षेत्र की वो भूमि जो मधुरमा से युक्त थे युक्त है उस लीला की उस भूमि की मुझे याद आ रही है तत्मा भी वहां पर अस्मा भी माने हम कब पुनः चटुल पश्पी भाव मुग्धांतरा भी चटुल पश्पी भाव को धारण करके हम आपसे मिलेंगे कल गजब विवाह हो चुका है सत्यभामा के रूप में द्वारका में श्री राधिका का परंतु तो राधिका क्या प्रार्थना कर रही हैं ललित माधव में कि हम चटुल पश्पी भाव चटुल माने पर किया गोपी भाव जो है उसको धारण करके आपके साथ में मिलन प्राप्त करे ये परकीय भाव की विशेषता बोलो श्री राधा रानी की जय राधा रानी का जो भाव है वह परकी भाव ही मुख्य भाव हो करके रस की विशेषता वाला है तो, तो चतुल पश्पी भाव मुग्धांत रातुल पश्पी भाव से युक्त हो करके हम विराजमान हो संवीत स्वम कलय बदनोल्लास बेरोहारम और तुम उसी भाव से युक्त होकर के परकीय हम गोपियों को बुलाने के लिए संविता भाव से युक्त होकर के परकीय भाव से उत्पत्ति भाव से युक्त होकर के तुम कलय माने बजाओ बदनोल्लास बेरो व्यहारम मुख को उल्लसित करने वाले बेणु बिहार बजा कर बेणू बजा करके हमको बुलाओ उस लीला की हमारे हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हो रही है सिद्धांत में यह दिखलाया कि दंपति भाव में रस का उल्लास वो नहीं है जैसे रस का उल्लास परकिया भाव में है उस परकिया भाव को धारण करके मैं आपका दर्शन करना चाहती हूं ऐसे श्री रूप गोस्वामी ने जिस समय महाप्रभु के मन के भाव को प्रकट किया कि पर किया भाव में सदा रस का उल्लास होकर के श्री महाप्रभु भी कभी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाए तो वहां पर भी श्री सुभद्रा सहित श्री जगन्नाथ जी का जब दर्शन करें तो कह रहे हैं कि त्रिभंग सुंदर ब्रिजे ब्रिजेंद्र नंदन कहा पाओ हाय त्रिभंग सुंदर ब्रिजेंद्र नंदन को मैं कहा प्राप्त करूंगा राधावाम में कह रहे हैं कहां प्राप्त करूंगी ये वांछा उनके हृदय में निरंतर निरंतर बढ़े और फिर उस कोण के सहारे खड़े होकर के श्रीमंत जगन्नाथ जी का दर्शन करें जहां से फिर सुभद्राजी नहीं दिखे और श्री कृष्ण का ब्रजेंद्र नंदन रूप में ही दर्शन कर रहे सोभद्रा जी के साथ में आए तो व्याकुल हो कि कहा मैं श्री ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन करूंगा करूंगी परंतु जब एकांत में उस समय कटाक्षी के साथ में श्री दर्शन करते हुए राधाभाव में दर्शन करते हुए श्री महाप्रभु विराजमान हो गए महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करने के बाद में फिर विभिन्न जो लीलाएं हैं वो विभिन्न लीलाएं की इसके बाद में आप जैसे पधारे उन लीलाओं का वर्णन करते हैं इनका अंत लीला में उल्लीलाओं का वर्णन किया जाएगा उल्लीलाओं का का जहाूपण संक्षेप में किया गया उनका सूत्र पहले दे दिया गया कि जाने समय के काल के गर्भ में क्या छपा है इसलिए लीला का एक बार गायन हो जाए इसलिए सूत्र सूत्र सारी लीलाओं के एक बार सूची सबकी दे दी श्रुतियों सूचियों के अंतर्गत श्री महाप्रभु उनकी वृंदावन आगमन लीला उस वृंदावन आगमन लीला का भी अः प्रथम जो गौड़ यात्रा है वृंदावन के लिए आए परंतु वृंदावन पहुंचे नहीं गौड़ देश तक पहुंचे उसकी लीला का भी वर्णन किया वहां पर कनाई नाथशाला तक श्री महाप्रभु के श्री नृसिंहानंद जो है उन्होंने महाप्रभु के लिए सुंदर व्यवस्था की महाप्रभु पधारेंगे तो ध्यान में बैठे हैं और वहां कलाई नाटक शाला तक तो वे सजा रहे हैं पूरे मार्ग को कि महाप्रभु को कहीं असुविधा न हो यात्रा करने में फिर आगे की लीला का जब मार का ध्यान करें तो वहां पर वो लीला का स्पुर नहीं हो क्यों उनको मैं सजाऊ ये भाव नहीं हो तो श्री नृसिहारायण जी समझ गए कि महाप्रभु की वृंदावन के लिए यात्रा होगी तो सही परंतु ये यात्रा पूर्ण नहीं होगी तो पंद्रह सौ इकहत्तर में श्रीमद महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले थे परतु वो यात्रा बीच में अधूरी रह गई और महाप्रभु वापस लौट गए फिर एक वर्ष बाद श्रीमंद महाप्रभु तब अकेले निकले श्री वृंदावन के लिए बलभद्र आचार्य उनके साथ में थे एक व्यक्ति केवल दो जने निकले तब श्री वृंदावन आए और वृंदावन आकर के पूरी यात्रा जो है उनको हुई गोसाई पुलिया हईते चलिल वृंदावन अब प्रथम यात्रा का वर्णन कर रहे श्रीमन महाप्रभु आप पुलिया से वृंदावन की ओर चले सहस्त्र सहस्त्र लोग उनके पास में चल रहे हैं ऐसे चले आइला प्रभु राम केली ग्राम इसी प्रकार चलते चलते प्रभु राम के ग्राम में आए प्रथम परिचे का एक सौ छप्पन तो वहां से श्री ये सूत्र वर्णन चल रहा है सूत्र वर्णन में अब श्री रूप सनातन से मिलन की जो लीला है उसका वर्णन कर रहे करेंगे कि महाप्रभु राम के लिए ग्राम आए गौरे निकट ग्राम अति अनुपम, गौ देश का जो राजा हु है उसकी राजधानी के निकट ही यह राम के लिए ग्राम है जो कि अत्यंत अनुपम है रूप सनातन का अपना गांव है और ये अत्यंत बिल्कुल राजा के राजधानी के बिल्कुल पास नहीं है राम के भी ग्राम में आए वहां श्री प्रभु नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते प्रेम में विफल हो जाए हुसैन शाह ने उस समय जवन राजा था इसने प्रभाव को सुना हुशी शाह गुलाम वंशी का एक राजा था माने जब हुमायू हार करके अकबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की अकबर के बाद में जो बाबर है बाबर ने शासन किया बाबर के हुमायूं हुआ हुमायूं शेर शाह से हार गया और हार करके चला गया और उस समय भारतवर्ष के ऊपर शेर शाह सूरी का शासन हुआ हुमायूं बाद में दोबारा आया और दोबारा उसने जब आक्रमण किया तो दोबारा आक्रमण करने पर उसने फिर शेरशाह सूरी को दोबारा पानीपत के युद्ध में पराजित किया और पराजित करने के बाद में फिर विराजमान हुआ उसके बहुत पहले जो गुलाम वंश था उस गुलाम वंश की एक शाखा बंगाल में पहुंच गई थी और उस गुलाम वंश की शाखा में ही हुसैन शाह नाम करके एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ ये लोग मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो करके इन्होंने वहां अलग से अपना शासन स्थापित कर लिया था बंगाल में थे तो दिल्ली के शासन के अधीन ही परंतु वहां से स्वतंत्र होकर के ये इन्होंने वहां पर स्वतंत्र राज्य जो है उनकी स्थापना कर ली थी उसी सैन शाह के यहां पर रूप सनातन दोनों के दोनों प्रधान हो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री होकर के विराजमान थे शाकर मलिक और दबीर खास होकर के ये दोनों के दोनों हो विराजमान थे उस समय केशव छत्री ने राजा वार्ता पूछे हुसैन शाह का एक प्रधान विश्वस्त हिंदू कर्मचारी था उसका नाम था केशव छत्री हुसैन शाह ने उस समय पूछा ये कौन व्यक्ति आया है जिसके साथ में इतनी भीड़ आई है और इतना प्रभाव है परंतु केशव छत्री जानते थे तो केशव छत्री ने कहा वो नहीं नहीं इस बात को उड़ा दिया राजा ने गंभीरता से पूछा था परंतु तो उसने गंभीरता इसको गंभीरता से नहीं और बड़ा उड़ा दिया बोले, ना ना ऐसा कोई नहीं भिखारी सन्यासी करे तीर्थ पर्यटन तारे देखवारे आई से गुई चार जन एक भिखारी तीर्थ यात्रा करने के लिए आया है और उसका दर्शन करने के साथ में दो चार जने उसके पास में है दो चार जने गांव के भी जुड़ गए हैं कहीं आसपास के लोग भी जुड़ गए हैं ऐसी कोई बड़ी भीड़ भाड़ नहीं है तुम्हारे लगा लागामी तार हिंसा लाभ नहीं है आरो उसने ये समझा दिया कि यदि आप इनके साथ में जबरदस्ती भिड़ोगे कोई लाभ तो होगा नहीं उल्टी तुम्हारी हानि होगी इसलिए जाने दो आए हैं यात्री दो चार दिन रुकेंगे आगे चले जाएंगे इसलिए उनकी परवाह मत करो। तो। एक दिन श्री रूप सनातन से राजा ने एक अंत में पूछा केशव क्षति के ऊपर विश्वास नहीं था श्री दबीर खासे राजा पूछिल निवृत निवृत रूप गोस्वामी जी से एक अंत में पूछा दबीर खास इनकी उपाधि है और ये वित्त मंत्री हैं शाकर मलिक ये सनातन गोस्वामी जी की उपाधि है नाम नहीं है बल्कि उपाधि है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उसको दबीर खास कहते हैं और जो वित्त मंत्री है उसको शाकन मिल कहते शाकर मल्हे रूप ये कौन आए हैं श्री गोस्वामी ने उत्तर दिया मोरे केन्द्र पूछी तुम्हें पूछो आपन मन मुझसे क्यों पूछते हो अपने मन से पूछो तुम्हें नराधिक हो विष्णु अंश साम आप तो भगवान के ही अवतार होकर के राजा तो भगवान का विभूति होकर है इसलिए तुम अपने मन से पूछो आप चैतन्य के विषय में क्या समझते हो तुम्हारा जो चित्त है वही प्रमाण होगा राजा कह रहा है कि मेरा मन तो ये कहता है कि यह कोई साक्षात ईश्वरी ही है इसमें संदेह नहीं रूप गोस्वाम जी ने इस तरह से राजा को टटोल लिया के राजा समझता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये ईश्वरी है अभी तो ठीक है है तो कहीं यवन है, कोई भरोसा तो है नहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये महाप्रभु के साथ में कहीं द्वेष करने लगे क्योंकि यवनों को ये घुट्टी बड़ी पिलाई गई कि जिसका कलाम में विश्वास नहीं है जिसका रबी में विश्वास नहीं है और जिसका कहीं जो विश्वास वह मुसलिम नहीं है दृढ़ नहीं है ईश्वर में पैगंबर में और उनके कलाम में तीन चीजों में फिर ऐसे व्यक्ति उसको कहीं समाप्त भी कर दिया जाए तो कोई बुराई की बात नहीं है तो ऐसा जो आ, अतिवादी जहां विचारधारा थोपी गई है शुरू से सिद्धांत से ही ये ऐसी विचारधारा जहां पर थोपी गई है तो राजा अभी तो ईश्वर करके मान रहा है कहीं श्री महाप्रभु के प्रति चोट फेंट नहीं करते यदि नबी का कोई अपराध करेगा तो कहीं यही उसकी तो फिर वहां पर वो वही है कि सर को तन से अलग कर दिया जाए यही सजा हो जाए तो ये जो है वो कहीं इनके विचारधारा में भी है इसलिए कहीं ये ऐसा नहीं करना इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने दोनों भाइयों ने रात्रि को विचार किया रूप साक आय तोमा देख तारा जन जनाई, जनाई प्रभु गोचर उस समय श्री नित्यानंद और हरिदास इन दोनों ने जाकर श्री रूप सनातन से कहा कि महाप्रभु तुमको देखना चाहते हैं श्री रूप सनातन दोनों के दोनों अत्यंत अत्यंत आनंदित हुए और शाकर मलिक श्री रूप और दबीर खास सनातन दोनों के दोनों तीन का मुंह में दबा करके गले में वस्त्र पहन करके उसकी गांठ गले में बांध करके महाप्रभु के चरणों में गिरे और कह रहे हैं जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन जय जय महाशय आपकी जय हो जय हो मारे हम नीच नीच जाति नीच संगी नीच कार्य करने वाले हैं आपके आगे प्रभो हम कुछ बोलने में अपनी दशा कहने में भी लाज धारण करते हैं मेरे समान कोई पापात्मा नहीं है अपराधी नहीं है अपने पाप की चर्चा करने में भी हे पुरुषोत्तम हमको लज्जा आ रही है छति बिलेक्ष सेवी बच्च कर्म कर रहे दीनता के बचने के ये तैतरी शाखा के अध्ययन करने वाले ब्राह्मण तो परंतु परम परम अपने आप को नीच करके निरूपण कर रहे मेरा उद्धार करो उद्धार करो हे पथित पावन तब हमारे जीवन सफल होगा ऐसे श्री रूप सनातन ने जिस समय श्री महाप्रभु की तिनका के चरणों में तिन का दांत में रख करके प्रार्थना की उस समय श्री प्रभु ने रूप सनातन दम के ऊपर कृपा की शून्य प्रभु कहे शून्य रूप दबीर खास तुम दो भाई मोर पुरातन दास तुम दोनों भाई मेरे पुरातन दास हो अरे रूप अरे दबीर खास तू तु, तुम दोनों मेरे पुराने दास आज से तुम्हारा नाम अब ये जो दवीर खास और शाकर मल्लिक ये नाम भुला दो, आज से तुम दोनों का नाम, आज है दो नाम रूप सनातन, तुम दोनों का नाम रूप और सनातन हुआ बोलो श्री रूप सनातन गोस्वामी पा की जय महाप्रभु ने ये नाम दिया इस दैन्य को छोड़ो तुम्हारी दन्य देख करके मेरा मन फटता है तुमने अनेक अनेक बार मेरे लिए पत्र का भेजी है प्रार्थना भेजी है पत्र का समय समय पर भेजते रहते थे और उससे तुम्हारे भाव को मैं जान गया हूं महाप्रभु ने शिक्षा के लिए यह श्रोक भेजा इनके पास में पहले ही भेज दिया था उसी को यहां पर भी दोहरा रहे परम व्यसनी नारी ग्रह ग्राहकनुसू सु तदेव आस्वादे अत्यंतर नवसंग रसायनम जैसे पर पुरुष में आसक्त नारी अपने घर के काम को बड़ी चतुराई के साथ में और जल्दी से पूरा कर लेती है यह भी विचार करती है कि कहीं कोई कमी नहीं रहे कमी रहेगी तो कोई टोकेगा अरे बहु कहां गई ये काम अधूरा रह गया या ये काम ठीक नहीं किया तो काम भी पूरा हो जाए और जल्दी से काम पूरा हो जाए तो जैसे परम घर के काम को बड़ी चतुराई से पूर्ण करके स्थापित कर देती है और कार्य करते हुए भी तदेव आस्वादेति अंतर नवसंग रसायनम अपने प्रिय के साथ में उसका जो मिलन हुआ है उस नवसंग रसायन का वह सदा अनुभव करती रहती है इसी प्रकार श्री तुम भी अपने हाथ के काम को जल्दी से हाथ के उत्तरदायित्व को जल्दी से पूरा करो और जल्दी से पूरा करके जैसे परम नारी अपने घर के कामकाज को संपादित करके फ्री होकर के फिर चुपके से प्यारे के पास में मिलन कर के लिए अभिसार कट जाती है इसी प्रकार तुम भी मेरे पास में हाथ का काम पूरा करो और मेरे पास में जल्दी से आ जाओ ये महाप्रभु ने आदेश दिया देश आने का मेरा प्रयोजन ही ही था था था कि कि तुम दोनों से मुझे मिलना था। मुझे मुझे मिलना पहले ही पता था, कह रहे हैं बृंदावन नहीं जाऊंगा मैं चला हूं वृंदावन कह करके परंतु वृंदावन नहीं जाऊंगा तुम दोनों से मिलने के लिए आया अब यहां से मैं लौट जाऊंगा भाल हायल दुई भाई आयल मोर साने घर या हो भय किच ना करे हूं बड़ा अच्छा हुआ तुम दोनों भाई मेरे स्थान पर आगे मुझसे मिलने के लिए अब तुम घर जाओ भयभीत होने की आवश्यकता नहीं ऐसा कह दिया है नित्यानंद हरिदास गदाधर सब उस समय श्री महाप्रभु इनका स्वरूप सनातन इनका के रूप सनातन ने सबके चरणों में उस समय प्रणाम किया महाप्रभु के साथ में जो जो भी आए थे उनको सबको प्रणाम किया है प्रभु से आज्ञा लेकर के जब चलने लगे रूप सनातन उस समय श्री प्रभु से इन्होंने धीरे से किनारे पर आकर के कोने में आकर के एक धीरे से बात कही कि महाराज तथाप यवन जाति न नती हमारा जो राजा है ना इसका ज्यादा भरोसा मत ये यवन जाति है और इसका पलट जाए क्योंकि इनके हृदय में जो अतिवादता है वो अतिवादता बहुत ज्यादा है अभी तो ये समझ रहे हैं ठीक है मुझे ईश्वर की प्रति से हो रही है और फिर कहीं ये विचार कर ले कि जो पैगंबर को नहीं मानता जो कलाम को नहीं मानता जो खुदा को नहीं माने और उनमें जिसका ईमान मुसलिम नहीं है वो व्यक्ति काफिर है और काफिर को मार दिया जाए तो कोई परेशान नहीं है यदि उसको समाप्त किया जाएगा तो फिर स्वर्ग में बहतर हूरे मिलेंगी कहीं इस चक्कर में ये कहीं तोड़फोड़ करने लग जाए इससे कोई भरोसा नहीं इसलिए आप यहां पर ज्यादा दिन रहो मत तथा यवन जाति न करो धर्म धर्म का है, धर्म का है है भेद इसलिए यवन जाति पर ज्यादा भरोसा मत करो तीर्थ यात्रा एक संघट भाल नहीं री और आप वृंदावन जा रहे हो इतनी बड़ी भीड़ को लेकर के जा रहे हो ये तो रीति नहीं है जिसके साथ में लाख लाख लोग जन जाएं वावन यात्रा की कौन सी परी है आप वृंदावन जाने पर भी कुछ वृंदावन का आस्वादन नहीं ले सकेंगे केवल व्यवस्था व्यवस्था में ही उलझे रहेंगे कि उसके टेंट की व्यवस्था हुई कि नहीं उसके बोर्डिंग की व्यवस्था हुई कि नहीं उसके लॉजिंग की व्यवस्था हुई कि नहीं के उसको नाश्ता मिला के नहीं कि उसके के उसके सोने की व्यवस्था हुई कि नहीं बस इसी इसमें लगे रहेंगे वृंदावन जाने का कुछ लाभ नहीं मिलेगा आपको आप जिस उद्देश्य को लेकर के जा रहे हैं श्री वृज लीला का आस्वादन लीला स्थली उनमें जो लीलाएं उन लीलाओं का आस्वादन वो आप नहीं कर पाएंगे ऐसा कहकर के रूप सनातन ने कहा कि अब आप यहां से लौट जाएं ये वृंदावन जाने की रीत नहीं है महाप्रभु समझ गए सनातन गोस्वामी जी के आदेश को महाप्रभु नहीं माने प्राथ चल आयला प्रभु कनाई नाथशाला वहां से चलकर के कनाई नाटशाला श्री प्रभु आ गए पर कृष्ण चरित्र लीला उनका दर्शन कर रहे हैं नृहन जी ने कनाई नाथशाला को जो अपूर् से सजाया उसको देख रहे हैं और मन में चिंतन कर रहे हैं रात्रि में कि इतने जन जनसंघट के साथ में वृंदावन जाना मथुरा जाना वहां पर कि सुख ना पाए हबे रस भंगे सुख नहीं पाऊंगा उल्टा रसभंग हो जाएगा भीड़ जैसे ही बढ़ती है वैसे ही सारा रस समाप्त हो जाता है वृंदावन की परिक्रमा का पहले जो सुख कहाँ है वैसा सुख अब वो सुख नहीं है आप पांच कदम आंख बंद करके नहीं चल सकते हैं वृंदावन की परिक्रमा पहले कैसे माला लेकर के आनंद पूर्वक श्री वृंदावन की परिक्रमा होती थी कैसा लीला चिंतन परिक्रमा के साथ हो सकता अब कहाँ एक मिनट पांच कदम आप आगे नहीं सकते हैं तो भीड़ भाड़ जहां हो जाती है वहां पर सारा रस समाप्त हो जाए ब्याजी के दर्शन की कर, करते करते करने के लिए भी तरस जाए महीनों महीनों हो जाए कहा नृत्य के नियम रहे तो वो भीड़ भाड़ जहां है वो वहां पर महाप्रभु ये अंत में जान रहे हैं कि संगे संगत भाल न है कई सनातन ज्यादा भीड़ में आनंद नहीं है श्रीमंत महाप्रभु ने गंगा जी में स्नान किया और एक एकाएक घोषणा की कि नीला चल ले बोली चल लीला में अब नीला चल जा रहा हूं और ऐसा बिन्ना जाकर बीच में ही यात्रा को स्थगित करके श्रीमद महाप्रभु नीला चल आ गए शांतिपुर आए शांतिपुर आकर के पांच सात दिन शांतिपुर उनमें अद्वित आचार्य के यहां पर रहे श्री शची देवी उनको भी बुलाया उनको भी नमस्कार किया और सात दिन, दिन तक तठाए भिक्षा व्यवहार श्री सात दिन तक भिक्षा व्यवहार करते हुए भी श्रीमंद महाप्रभु विराजमान रहे ये सात दिन वाम तो वर्णन की जाए ये आगे वर्णन की जाएंगे इसी प्रसंग में अनेक अनेक और और जो अंत्य लीलाएं हैं उन अंत्यीलाओं का यहाँ मध्य लीला के मध्य लीला की जो अन्य अन्य लीलाए का यहाँ वर्णन किया गया है श्री उसके सूत्रों का ये मध्य लीला के सूत्र हुए छह वर्ष की जो लीला है उसके सूत्रों का वर्णन हुआ अब श्री अंत लीला उसके सूत्रों का वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमंत महाप्रभु में अपूर्व से पिछले जो अठारह वर्ष की जो नीलाचंद में महाप्रभु ने निवास किया उस समय अपूर्व प्रेमोद प्रेमोन्माद श्रीमद महाप्रभु के श्री अंग में उदय हुआ है अपूर्व प्रेमोद प्रेमोन्माद हुआ है पंद्रह वर्ष तक माने पंद्रह सौ बयासी में श्री हरदास ठाकुर उनका अंतर्धारण किया तब तक श्री हरदास ठाकुर का जो नाम संकीर्तन था वह श्री महाप्रभु को बहुत धैर्य देने वाला था यद्यपि श्री चंडीदास विद्यापति श्री गीत गोविंद इनका श्रवण करके श्री महाप्रभु उनमें जो भाव उत्पन्न होता था श्री स्वरूप दामोदर इन महापुरुषों के मधुर गीतों का गायन करा करके श्रीमंद महाप्रभु के भाव को शांत करते थे या पोषित करते थे विशेष रूप से श्री हरनाम संकीर्तन हरदास ठाकुर के द्वारा जो किया जाता था उससे श्रीमंद महाप्रभु का विरह भाव उन्माद कहीं नियंत्रण में रहता था परंतु तो जब श्री हरदास ठाकुर ने श्रीमंद महाप्रभु से प्रार्थना की बोले महाराज मैं आपकी अंत लीला को नहीं देख सकूंगा इसलिए आपसे भिक्षा मांगता हूं क्या कि आप अपनी लीला का संवरण करें उसके पहले आप मुझे अपनी जीवन लीला संवरण करने की अनुमति प्रदान करें ऐसे महाप्रभु से प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए श्री हरदास उनका जब अंत अंतर्धान हो गया महाप्रभु ने इनका कांधा उत्सव किया इनका संस्कार इनको भूमि समाधि प्रदान करते हुए विराजमान हुए वो इसके बाद में तो महाप्रभु का जो प्रेमोन्माद है वो प्रेमोन माद और उसका कुछ आभास यहां, आ, सूत्र अध्याय में ये द्वितीय अध्याय जो है जिसमें अंत लीला के आ, पहला जो अध्याय है उसमें जो मध्य लीला उसके सूत्रों का उसकी घटनाओं का कुछ कुछ सूची दे दी अब यहां पर जो अंत्य लीला है उसकी सूची प्रदान कर रही है और उसमें कह रहे हैं रोम रोमकूपे रोमोदगम सामान्य निर्दता ही महाप्रभु के रोम के कूप में से खून निकल आए पसीने की जगह दंत सब हाले पूरे दांत हिंदे लग जाए क्षण अंग क्षुण हो क्षण अंग फूले एक क्षण में महाप्रभु का अंग क्षीण हो जाए एक क्षण में महाप्रभु का अंग फूल जाए गंभीर आके भीतर आप शयन कर रहे हैं अपनी कुटिया में गंभीरा में परंतु रात्रि को लव मात्र भी निद्रा नहीं आए और ऐसी कि भीत के ऊपर ही मुख का घर्षण करने लग जाए अंधेरे में दिखे नहीं और भीत के ऊपर मुख घर्षण करने लग जाए गंभीरा में महाप्रभु जहा हैं वहां से बाहर निकलने के लिए तीन परकोटा तीन केवाड़ खोल करके तब बाहर जाया जाएगा पंत न जाने महाप्रभु कैसे गंभीरा से बाहर निकल जाएं और सिंह द्वार पर श्री जगन्नाथ जी वहां पर कभी पहुंच जाएं कभी समुद्र के किनारे पहुंच जाए कभी चटक पर्वत को गोवर्धन देखकर के उसके ऊपर चढ़ने लग जाए आनंद कन्दन करने लग जाए ऐसे श्रीमंद महाप्रभु की कभी उद्यान में श्री वृंदावन का ध्यान करके श्री महाप्रभु उद्यान में बिहार करने लगे और इस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों के आस्वाद को प्राप्त करें कभी रूप का आस्वाद कभी सुंदर के वेणु का आस्वाद कभी सुंदर के स्पर्श का आस्वाद कभी उनके फेला का आस्वाद कभी उनकी गंध का आस्वाद प्राप्त करके शब्द स्पर्श गंध इनके द्वारा श्रीमंत्र महाप्रभु एकदम प्रेम में विभल हो जाएं और उस समय अपूर्व अपूर्व जो विलास के अः के जो गीत हैं वे उनका गायन करें कि सखे है ना बुझिए विधिर विधान विधाता क्या चाहता है इस विधान को मैं नहीं जानती हूं नहीं जानती हूं हाय मैंने प्यारे से ये विचार करके प्रीति की थी कि मुझे सुख मिलेगा मुझे क्या पता ये चीज है इसने इतना कष्ट प्रदान किया ऐसे उल्हाने की भाषा प्रेमोन्माद में मोहल्लास में श्री महाप्रभु गायन करते हुए बिराईमान कभी स्वप्न में श्री महाप्रभु का महाप्रभु श्री कृष्ण का दर्शन करें तो उन लीलाओं का यहां पर किया महाप्रभु के प्रेमोन्द का इस अध्याय में वर्णन किया और श्री महाप्रभु कह रहे हैं न प्रेम गंधोस्त दराप में हरऊ कृ सौभाग्य भरम प्रकाशित अरे मुझ में जरा भी प्रेम का मात्र भी नहीं है मैं जो पुकार रही हूं ये तो केवल अपनी प्रीति को दिखाने के लिए मैं पुकार रही हूं हाँ, उस बिलासी के दर्शन जब तक नहीं करूंगी तब तक मेरे इन प्राण रूपी पतंगों को चैन की प्राप्ति नहीं होगी मैं तो मुख्य किए बिना कैसी धीट कैसी के इन प्राणों को धारण किए हुए हूं ऐसा कहते हुए महाप्रभु कहने लगे कि शुद्ध प्रेम गंध कपट प्रेमेर बंध कभी निर्वेद को धारण करके उस निर्वेद भाव को कभी हर्ष कभी निर्वेद कभी चिंता कभी उन्माद ये जितने भी सात्विक भाव हैं उन सात्विक भावों को प्रकट करें उनकी एक झलक मात्र श्री कविराज गोस्वामी जी ने यहाँ पर दिखा दी कि मुझ में शुद्ध प्रेम की गंध नहीं है और प्रेम के स्वरूप का निरूपण करते हुए कह रहे हैं प्रेमार आस्वादन तप्त चरवण मुखे ज्वले नयाजन से ही प्रेमा यार मने तार विक्रम से जाने एकत्र ये विरह कैसा है श्रीमद महाप्रभु में गायन करते हुए कह रहे हैं कि प्रेमर ये प्रेम का कैसा है बोल जैसे कोई गरम गरम ईख के रस का पान करे मुंह भी जले और मीठा भी लगे ठंडा हो जाएगा तो स्वाद नहीं रहेगा वो स्वाद नहीं आएगा जैसे चाय कॉफी वो गरम अच्छी लगे ठंडी हो जाए तो किसी काम की नहीं ऐसे ही यहां पर तप्ते इच्छु रस चरण गर्म ईख का जो रस उसका जैसे स्वाद एक और जीप भी जले इसी प्रकार विरह का जो स्वरूप है वह ऊपर से दुखात्मक है पंत भीतर से विरह का स्वरूप परम परम आनंदात्मक होकर पर के ही विराजमान यदि आनंदात्मक नहीं होता तो कभी विरह काव्य को पसंद किया ही नहीं जा सकता जाता परंतु विरह काव्य को बड़े चाप से सुना जाता है इसका मतलब है उसमें आनंद विराजमान है और यह रसिक जन संवेद्य है जो रसिक हैं वो इसको जानेंगे जो अरसिक हैं वो विरह के इस आनंद को नहीं जानते हैं यह विषामृत एकत्र मिलन विश्व अमृत दोनों का एक जगह मिलन हो रहा है इस प्रेम के स्वरूप का क्या वर्णन किया जाए कूट मुदा गर्व से संकोचन प्रेमा सुंदर नंदन नंदन पर जागृति ये ज्यांते वक्त मधुरा ते निक्रांत बोले अभी सखी में श्रीदंग श्री नानी मुखी जी उनसे पौन मास जी कह रही हैं कि बेटी नानी मुखी पीड़ा नव कालकूट कटता ये प्रेम पीड़ा में तो कालकूट की कटुता के अभिमान को भी खंडित करने वाला कालकूट की कटका की कड़वे पर उतना कड़वापन नहीं है जितना कड़वापन जितना कष्ट में, तो पीड़ा में तो यह कालकुट की कटता का भी गर्व समाप्त करने वाला और मिलन में माधुर्य मुदा सुधा मधुरमा मा गर्व से निर्वासना अमृत को बड़ा अभिमान कि मैं बड़ा मीठा हूं परंतु तो अमृत की मधुरमा के गर्व का भी निर्वासन करने वाला उसको भी पराजित करने वाला है ऐसा प्रेमा सुंदर नंद नंदन पर अरि सुंदरी नानी मुखी बेटी ये नंद नंदन नंद पर जिसके हृदय में प्रेम होता है वही इस प्रेम की मधुरिमा और वही इस प्रेम की कटुता तीव्रता उसको जान सकता है कोई दूसरा नहीं जान सकता है बकर मधुरा तेन विक्रांत है ये कितना टेढ़ा है कितना मधुर है इस बात की विक्रांति को वे ही जान सकते हैं कोई अन्य नहीं जान सकता है ऐसे अपूर् रूप से विलास किया वर्णन किया और कभी श्रीमद महाप्रभु कृष्ण कर्णाम के श्लोक को गायन करने लगते हैं हे देव ये देव व्याजस्तुति में है पर्यास में हे दैत ये तुम मेरे प्यारे हो यहाँ पर गर्व का भाव उत्पन्न हो रहा है भुवन बंधो यहाँ मान का भाव, यहां का भाव प्रकट हो रहा है हे कृष्ण क्रोध का भाव प्रकट हो रहा है हे चपल यहाँ पर निंदा का भाव प्रकट हो रहा है हे कर्णई के व्याकुलता का भाव प्रकट हो रहा है हे नाथ इसमें दैन्य का भाव प्रकट हो रहा है हे रमन इसमें धैर्य का भाव प्रकट हो रहा है हे नैना विराम यहां पर प्रार्थना स्तुति का भाव प्रकट हो रहा है हा हा कदानुभविता से पदम दृशोर में तुम कब मेरी आंखों के सामने प्रकट होगे? एक साथ परिहास गर्व मान निर्वेद निंदा व्याकुलता दैन्य धैर्य स्तुति इन सारे भावों को श्रीमन महाप्रभु भाव जो समूह है वह एक साथ प्रकट होता है भावोदय उदय भाव शांति भाव संधि भाव, भाव शबलता तो भाव भावशावल्य उस भाव भावशावल्य को यहां एकाएक श्री तो श्री कृष्ण करणाम के जो वचन है उन्हीं वचनों को श्री राधा राधिका भाव में श्रीमन महाप्रभु आनंद पूर्वक गायन कर रहे हैं इस प्रकार श्रीमद महाप्रभु के ये अंत लीला के सूत्र जो है उनको वर्णन किया महाप्रभु फिर अठारह वर्ष इसी प्रकार लीला में निरंतर निरंतर टूटे रहे बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय इस प्रकार सूत्र वर्णन करने के बाद में अब मुख्य कथा भाग पर आते एक सूची दे दी सूची के बाद में अब कथा भाग एक बार मन में संतोष हो गया कि बीच में भी यदि कहीं ये देह सांस नहीं दे और बीच में छूट जाए तो एक बार गुणवाद का गायन तो कर कल तो इसी लोभ में यद्यप प्रसंग नहीं है तभी श्री कविराज ने एक बार सूचित तो पूरी कि महाप्रभु की मध्य लीलाएं ये ये लीला हुई हुई अंत लीलाओं में ये लीला हुई, इस प्रकार के भाव थे और आदि लीला में श्री महाप्रभु की बाल लीला ऐसी पौगंड लीला शिक्षा अध्ययन की ऐसी किशोर लीला और यौवन लीला में उनकी विवाह लीला ऐसी और यौवन लीला में श्रीमद महाप्रभु का इस प्रकार से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना तो ये आदि लीला के सूत्रों को भी वर्णन कर दिया अब मन में संतोष हो गया अब कोई बात नहीं है शरीर छूटता है तो छूट जाए महाप्रभु की लीला का गायन कर दिया इसलिए प्रथम नील जो आदि लीला है उसको देखें तो वो भी बड़ी संक्षेप में जरा जरा छू छू करके सुंग करके निकल गए और ये कह दिया कि श्री वृंदावन दास जी ने उन लीलाओं का वर्णन कर दिया है चैतन्य चरित्र के तो व्यास श्री वृंदावन दास हैं। मैं तो केवल उन का कर रहा हूं। जिनका या तो चैतन्य भागवत में वर्णन नहीं किया गया है या वहां पर जो अंश कहीं व्याख्या नहीं किए गए हैं उन अंशों की व्याख्या में कर रहा हूं तो कभी शास्त्रार्थी जो है उनके श्लोक उनमें गुण दोषों का कथन ये अमुक अमुकांशों का निरूपण किया अब इसके बाद में यहां पर मध्य नीला से अब क्रमिक रूप में श्री महाप्रभु की जो लीला है उसका वर्णन कर रहे सन्यास करी प्रेमा विषय विषे चौली वृंदावन महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया महाप्रभु के संन्यास के समय जो पांच लोग थे वे महाप्रभु के सन्यास के समय महाप्रभु के साथ में रहे नित्यान प्रभु आचार्य रत्न आदि जो पांच जने हैं वो रहे पांचों को ही केवल सूचना थी शची श्री केशव भारती जी इन लोगों को सूचना थी श्री महाप्रभु सन्यास ग्रहण करने के बाद में श्री केशव भारती जी वे उनके चरणों में महाप्रभु ने प्रणाम किया श्री गुरुदेव के और चरणों में प्रणाम करने के बाद में श्री केशव भारती जी उठे और उठकर के आप चले गए स्वेच्छापूर्वक अन्य जितने भी भक्तगण हैं वे भी सब चले गए केवल नित्यानंद प्रभु श्री महाप्रभु के साथ में सबसे आपने कह दिया जो भी आए हैं सब जाओ कोई भी मेरे साथ में नहीं रहेगा नित्यान प्रभु उस समय श्री महाप्रभु के साथ में विराजमान महाप्रभु ने केवल एक कौपिन धारण कर रखी है दंड का मंडल हाथ में दंड भी सम, कभी सम, आ, समर्पित करने श्री नित्यान प्रभु पकड़ने कभी दंड को महाप्रभु उन्मुक्त होकर के वृंदावन वृंदावन बस एक ही रट रख और की ओर भाग रहे और नित्यान प्रभु तागल से इनके पीछे दौड़ रहे राड़ देशे तीन दिन ब्रह्मा तीन दिन हो गए राड़ देश में महाप्रभु कभी दाहिने जाए कभी बाएं जाए कभी दक्षिण जाए कभी उत्तर जाए कोई दिशा का ज्ञान नहीं ये वृंदावन ये वृंदावन ये वृंदावन ऐसा कहकर दौड़ लगा और नित्यान प्रभु कह रहे हैं, मेरे तो पाम हो गए हैं इन बाबे के पीछे घूमते घूमते अच्छा पागल हो गया प्रभु इनके पीछे पीछे चक्कर लगा केवल रक्षा करने के लिए कि जा रहे हैं कहीं इधर उधर कूद नहीं पड़ श्री महाप्रभु इसी श्लोक इस को आवेश में पढ़ रहे हैं और पूरे राण देश को महाप्रभु ने पवित्र किया ये श्लोक है ब्राह्मण का श्रोत ब्राह्मण की एक कथा श्री एक आदर्श कंध में श्रीमद् भागवत में आई है कि एक ब्राह्मण था बहुत धनमान पंत इसने मुंह से भी किसी का सत्कार नहीं किया कि कहीं ये कोई मुझसे कुछ मांग नहीं बैठे लोभी ब्राह्मण है पंत पुराने संस्कार तो हैं कहीं कहीं संयोग से जो पंच भागी है वे इसके ऊपर क्रोध कर लिया कुछ राजा ने डंडे लगा दिया कुछ तो चोर चोरा करके ले गए कुछ व्यापार में जो पैसा लगाया वो डूब गया कहीं से उधार दिया था वो पैसा इसको वापस मिला नहीं ब्राह्मण का सारा धन नष्ट हो गया उस समय ब्राह्मण के हृदय में एक-एक एकाएक वैराग्य उत्पन्न हुआ एकाएक नहीं हुआ कहीं ना कहीं कृपा तो रही होगी पुराने संस्कार तो रहे होंगे और ब्राह्मण ने उस समय सन्यास ग्रहण कर लिया और सन्यास ग्रहण करके ब्राह्मण एक गीत गा रहा है एक श्लोक बोल रहा है महाप्रभु उसी श्लोक को बोल रहे हैं केम स आस्था परात्मिष्ठाम तो पासताम पूर्व तमय महर्षि अहम तरस्यामी दुरंत पारम तमो मुकुन्दाघ्रे निशेव ये आस्था परात्मनिष्ठाम ब्राह्मण ने इस परात्म निष्ठा माने सन्यास वेश उसको धारण किया और उसने इस समय लिंग सन्यास धारण किया सन्यास दो प्रकार का एक सन्यास होता है विद्वत सन्यास दूसरा सन्यास होता है लिंग सन्यास विद्वत सन्यास विद्वत इसको हृदय में ये विचार करना कि जगत विनाशील है किसी का भी किसी के साथ में संबंध नहीं है सर्वे क्षयाता निचया पत्नाता समुच्छया संयोग प्रयोगांतर मरणान्तम चीवनम ये विचार धारण करना इसका नाम है सन्यास विद्वत संसार की वस्तुएं है, मायक हैं ये आज हैं कल नहीं रहेंगे इसलिए संसार का जो मिलना है केवल व्यावहारिक जो सत्ता है उस व्यावहारिक सत्ता को सत्यकारी के मत मानो व्यावहारिक सत्ता कुछ समय के लिए है सर्वे क्षमता नीचे तुमने जितना भी ढेर धन का इकट्ठा किया है वो एक ने एक दिन क्षय होने वाला है पतनांता समुच्छया चाहे बयालीस मंजिल का चालीस मंजिल का पचास मंजिल का कोई ट्विन टावर बना लो वो भी एक दिन नीचे गिरने वाला है टूटने वाला है पतनांता समुच्छया जितनी भी ऊंचाइयां हैं हाइट से है वे एक दिन धरती में ही मिलने वाले हैं संयोग विप्रयोगता जो भी संयोग हुआ है एक ने एक दिन वियोग होगा ही पति पहले जाए पत्नी पहले जाए एक ने एक दिन वियोग होना ही है और मरण जीवन संसार में भय है और भय की अंतिम सीमा क्या है सारे भय कहीं टिकते हैं तो अंत में मौत भय का अंतिम सीमा क्या है? मर जाएंगे बस ये हुआ फिर फिर फिर अंत में जा करके क्या होगा मर जाओगे तो मरण अंतम थी जीवन जीवन जो है वह अंत में मरण में ही परिणत होने वाला है ये मन में विचार रख लेना केवल मुंह से कहना नहीं मुंह से कहना तो बड़ा सरल है मन में भी ये विचार धारण कर लेना यही है विद्वत सन्यास कि या शरीर मुझे भगवत सेवा के लिए एक साधन के रूप में मिला है और इस साधन का मैं उपयोग करूं जो फैसिलिटी मुझे मिली है सुविधा मिली है भगवत भजन करने की इस शरीर के द्वारा उसके द्वारा मैं भगवत भजन करूं यह विद्वत सन्यास तो उस विद्वत सन्यास को धारण करके साधक विराजमान दूसरा सन्यास लिंग संन्यास लिंग सन्यास में वह या एक दंड धारण करेगा और कायिक वाचिक मानसिक रूपी जो तीन पशु हैं इन पशुओं को जैसे वशीभूत करने के लिए कहीं आवश्यकता है इसी प्रकार डंडे की इसी प्रकार वो दंड धारण करके विराजमान रहेगा वह सन्यास ग्रहण करने के पूर्व या घोषणा करेगा कि अरे त्रिलोकी के सभी जीव जंतु आपका मेरे ऊपर जो यदि कोई ऋण बाकी है देना मैं आपको मुक्त करता हूं मैं उस ऋण को अब आपसे वसूल नहीं करूंगा इस प्रकार वो घोषणा करता है और वह अग्नि को कहीं आत्मा रोपित करके विराजमान हो जाता है अग्नि को अब अग्निहोत्री इत्यादि से भी वह संस में मुक्त हो जाता है वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है सारी वर्जनाओं से मुक्त होकर के विराजमान निश्च्रयुण्य पति विचारता को विधि को निषेदा उसका नाम है लिंग संन्यास तो एक आस्था है परात्म श्री कृष्णचंद्र भगवान कह रहे हैं कि उस ब्राह्मण ने उस लोभी ब्राह्मण ने अब जो लिंग लिंग धारण किया उस लिंग को दंड कमंडल योग उनको धारण करके वो जो विराजमान हुआ है अध्याशम पूर्वतमरी महर्षि भी वो कह रहा है कि इस लिंग संन्यास को पूर्वतम महर्षियों ने भी धारण किया था मैंने भी अब इस सन्यास लिंग सन्यास को ग्रहण किया है अहम पार समुद्र को पार कर लूंगा तो से? क्या सन्यास करने से मैं संसार को पार कर लूंगा तमो मुकुंदांग निशेवे एव एवं शब्द देकर के दिखलाया कि श्री गोविंद के चरणों की सेवा से ही संसार की निवृत्ति होगी केवल तत्वमसी कहने से संसार की निवृत्ति नहीं होगी तत्वमसी कहने से जीव के सचित आनंद रूप हूं इसका ज्ञान हो जाएगा परंतु तो माया फिर से इस ज्ञान को आवृत कर सकती है माया दोबारा ना आए इसका एकमात्र उपाय यही है कि एक ज्ञानी को भी संसार की निवृत्ति करने के लिए भक्ति का आश्रय नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा ठीक है किसी ने कह कह दिया कि सर्पा नज्जु ये, ये सर्प तो नहीं था यह तो रज्जु थी ठीक है एक बार भ्रम दूर हो गया पर तो दोबारा भी तो भ्रम हो सकता है दोबारा भ्रम ना हो उसके लिए हाथ में टॉर्च चाहिए और वो टॉर्च क्या है हरिनाम इसलिए संसार की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा नहीं होती है ज्ञान के द्वारा जीव के तम स्वरूप का बोध हो जाता है परंतु संसार की निवृत्ति नहीं होती है संसार की निवृत्ति होगी चिन्मयी भगवत भक्ति के द्वारा ज्ञान है सात्विक और भक्ति है चिन्मय चिन्मय के द्वारा त्रिगुण का नाश होगा त्रिगुण के द्वारा त्रिगुण का नाश नहीं हो सकता ज्ञान सात्विक है सात्विक के द्वारा माया का नाश नहीं होगा जबकि नाम चिन्हमय हैं उनके द्वारा संसार की निवृत्ति होगी इसलिए आम पारं तमो मुकुंदांग्रे निया एव ये वेश करने से कुछ नहीं होगा ये वेश करना तो केवल परमात्मा साधन करने का एक सहयोगी उपाय मात्र है यह मुख्य उपाय नहीं है मुख्य उपाय संसार की निवृत्ति का श्री हरिनाम संकीर्तन की जय जगत मंगल नाम संकीर्तन की जय हरिनाम संकीर्तन ही है और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं ऐसे उस तिथिक्षु ब्राह्मण ने नाम का आश्रय हर भक्ति का आश्रय लिया परमात्मनिष्ठा मात्र वेश धारण परमात्मा में मेरे मन का मन लग जाए इसलिए बेश, बेश किया है बेश करने से कुछ नहीं होगा न दंड ही केवल दंड धारण करने से कोई यति नहीं हो जाता है ऐसा कह करके महाप्रभु कह रहे हैं सही ही वेश कैिल अब वृंदावन किया अब मैंने वह वेश धारण कर लिया है अब मैं वृंदावन जाऊंगा और कृष्ण ने शिवन को ही नि एकांत में श्री वृंदावन में निवास करके मैं कृष्ण की सेवा करूंगा वृंदावन जा रहा नित्यानंद आचार्य श्री मुकुंद ये तीन जन पीछे पीछे दौड़ रहे नित्यानंद आचार्य मुकुंद ये तीन चौथे श्री शची मां को पहले बता दिया था और एक जो है वे श्री केशव भारती जी केवल पांच आदमियों को पता है और किसी को भी महाप्रभु सन्यास लेंगे ये पता नहीं शची सचिमा को जरूर बहका करके अनुमति श्रीमद महाप्रभु ने ले लिया गुप्त रूप में सब ने श्री नित्यानंद प्रभु को सिखाया कि एक काम करो महाप्रभु आगे जो बालक खेल रहे हैं इनसे पूछेंगे कि वृंदावन की रास्ता कौन सा गया है इन बालकों को देख करके तुम बालकों को यह सिखा दो कि कोई व्यक्ति आएगा मुंडे सरवाला वो पूछे कि वृंदावन का रास्ता कौन सा है तो बता दे शांतिपुर के रास्ते पर ऐसा ही हुआ बालक जब खेल रहे हैं उस समय बालकौन ने कहा कि वृंदावन का रास्ता यही गया है और श्रीमद महाप्रभु उस दौड़े और ये तीनों आचार्य रत्न श्री मुकुंद और श्री नित्यानंद महाप्रभु के पीछे पीछे दौड़ रहे है। हैं महाप्रभु दौड़ते दौड़ते उस समय पहुंच गए हैं शांतिपुर वहां पर श्री नित्यानंद प्रभु ने उस समय श्री मुकुंद को दौड़ाया तुम जाकर के खबर करो नवद्वीप में कि महाप्रभु को कहीं हम बहका करके ले आए हैं शांतिपुर जिसको दर्शन करना हो वो शांतिपुर में आ जाए श्री महाप्रभु जैसे ही श्री गंगा जी के पास में पहुंचे गंगा जी का दर्शन करके महाप्रभु को प्रती हो रही है श्री यमुना जी की महाप्रभु उस समय श्री गंगा जी की वंदना करते हुए श्री यमुना जी की वंदना करते हुए ये कह रहे हैं महाप्रभु वंदना कर रहे हैं यमुना जी की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि चिदानंद भानो सदानंद सुनो द्रवत ब्रह्मगात्री स्रत प्रेम पात्री अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री क्रियान्पु मित्र पुत्र पुत्री श्री मित्र पुत्री यश सूर्य की पुत्री श्री यमना हमारा कल्याण चिदानंद करो सदानंद सूनो श्री चिदानंद भानु जो विराजमान है चिरानंद सूर्य सूर्य उनकी ही आनंद रूप उनकी ही पुत्री होकर के जो विराजमान है परम प्रेम पात्री होकर के जो विराजमान है भूत यमुना जी ब्रह्म गात्र होकर के ब्रह्म जल होकर के श्री यमुना जी हैं पापों को दूर करने वाली हैं जगत का कल्याण करने वाली हैं वे मित्र पुत्री सूर्य पुत्री से श्री महाप्रभु ने प्रणाम किया और नमस्कार किया महाप्रभु का ये प्रणाम करना भ्रम में नहीं है यथार्थ में सत्य भी है क्योंकि प्रयाग में श्री यमुना जी मिली हैं, वह कहीं पूर्व की ओर मिली हैं, है महाप्रभु यम गंगा जी के पूर्व के किनारे पर खड़े होकर के ये वंदना कर रहे हैं तो पूर्व में जो पानी है वो यमुना जी का पानी ही है इसलिए महाप्रभु का जो प्रणाम करना सर्व था सर्वथा उचित ही है इतने में ही आगे आसे रहे आचार्य नमस्कार करी इतने में ही श्री अद्वैत आचार्य उनके पास में नित्यान प्रभु ने खबर करवा दी कि महाप्रभु को लेकर के मैं आया हूं इतने में आचार्य श्री अद्वैत आचार्य उस समय महाप्रभु के आगे आए और आगे आकर के महाप्रभु को प्रणाम किया जैसे प्रणाम किया श्री महाप्रभु आप पहचान गए बोले हैं आप तो अद्वैताचार्य हैं, आप यहां वृंदावन में कैसे आगे मैं तो वृंदावन में आया हुआ था आप वृंदावन में कैसे तुम तो ही तो अद्वैता गोसाई हे था केन आयेला वृंदावन ने तुमने कैसे जाना तुम यहां कैसे आगे जहां, जहां तुम हो वही वृंदावन है सो यहां से ही वृंदावन जहां तुम हो वहां वृंदावन ही होता है मेरे भाग्य से आज गंगा तीर पर तुम्हारा आगमन हुआ है इस समय तुम गंगा जी के किनारे हमारे शांतिपुर में विराजमान हो प्रभु कह रहे हैं अरे मैं तो बृंदावन जा रहा था इस नित्यानंद ने मुझे वंचित किया है तो श्री नित्यानंद मुझे वंचित किया है मुझे यहां गंगा के किनारे ले आए और कह रहे हैं तुम यमुना जी के किनारे अपन चल रहे हैं यमुना जी के किनारे चल रहे हैं गंगा यमुना बहे हया एक धार बोले इसमें गंगा यमुना दोनों एक धार है पश्चिम में यमुना बहे पूर्व में गंगा धार पूर्व में गंगा की धार है पश्चिम में यमुना और आप पश्चिम की तरफ खड़े हुए हैं इसलिए अब आपको आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य ही कहा है यमुना की जो वंदना की वो यमुना की वंदना परम शक्ति ही कही है प्रेमावेश आज उपवास आज मोर घर भिक्षा चल मोर बास प्रेमावेश में तीन दिन तक आप विचरण करते रहे हो आज अब आप मेरे घर में भिक्षा प्राप्त करने के लिए पधारे एक मुन है मेरे घर में बस एक मुट्ठी भर थोड़ा सा भात, बस उतना सा सा हो जाएगा एक मुष्ट, अंदर थोड़ा सा कुछ आधार हो जाए तीन दिन हो गए हैं रूखा सूखे कुछ व्यंजन हैं एक सूप शाक एक दाल एक शाक बस इतना और कुछ तो ज्यादा नहीं ऐसा कहकर के श्रीमद महाप्रभु को उस समय चढ़ाया है श्री नौका के ऊपर चढ़ करके आए थे नया नूतन कौपीन बहरबास लेकर के आए थे अब महाप्रभु में तो कौपिन बदलने के लिए दूसरी कौपिन भी नहीं है बहरबास भी नहीं श्री अद्वितचार्य इनके लिए नया कौपीन नए बहरबास, उनको लेकर के आए महाप्रभु ने गंगा जी में स्नान किया और उस समय नाव के ऊपर चढ़े तीन खाए भोग बढ़ाएल सम करी। भोग धातु पात्रों परी भोग बढ़ायल धातु पात्र श्री अद्वित ने तीन भोगों को सजाया और श्री कृष्ण के लिए स्वर्ण पात्र में अलग से भोग रखा और श्री चैतन्य नंद के लिए दो जगह बत्तीस केले की पूरी फड़ी बिछा करके बहुत बड़ी तैयारी उन्होंने वहां पर प्रस्तुत की है और सात तरह की सामग्री सुंदर सुंदर उनको सामग्रियों के पूरे नाम दिए कितनी कितनी सामग्री उन सब को मसालेदार सारे व्यंजन हैं नीम कोमल नीम उनके पत्तों से युक्त भुमे हुए बैगन परवल फूलबड़ी पेठा लौकी जमीकंद नारियल सब पदार्थ खट्टे मीठे इनको अपने हाथ से श्री अद्वित ने, ने बड़ा केला के उर्द की दाल के बड़े खीर पूरी सारी वस्तुएं उनको संभाल करके रखी उनके पत्तों के ऊपर बिछा करके रखे हैं और भर भर के पचासों दोनों उनको सजा करके रखे श्री सीता देवी जी और श्री अद्वितचार्य उन दोनों ने अपने हाथ से सारी रसोई उनको तैयार की है सुंदर सकोरे दही के मिठाई के उन सबों को रखा है आरती काले दोई प्रभु बोलाएंगे श्री ठाकुर जी की आरती हुई उस समय दोनों प्रभु को बुलाया नित्यान प्रभु को और श्री महाप्रभु को प्रभु संगे प्रभु ने उस समय आरती के दर्शन किए प्रभु संगे सभी आरती देखी ले आरती दर्शन करने के लिए सभी लोग आए हैं आरती करने के बाद में श्री कृष्ण ने शयन किया घर के भीतर जिस समय ले आए उस समय सजीव हुई पत्थल देख करके महाप्रभु एकदम आश्चर्यचकित हो रहे हैं परम परम आनंदित हो रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं अंदर पधारो महाप्रभु उस समय अंदर गए प्रभु ने मुकुंद और हरिदास इनको भी अंदर चलने के लिए बुलाया पर दोनों कह रहे हैं नहीं नहीं अभी हम नहीं जाएंगे हम बाद में भोजन करेंगे पहले आप भोजन कर मुकुंद कह रहे हैं कि नहीं मेरा अभी नित्य कर्म कुछ बाकी है उसे पूरा करके फिर प्रशांत लूंगा हरदास कह रहे हैं ना ना मैं तो यवन हूं मैं आपके साथ में भीतर कैसे जा सकता हूं ऐसा कहकर के दूर खड़े हुए हैं श्री महाप्रभु उस समय प्रभु जाने तीन भोग कृष्ण नैवेद्य प्रभु को ये लगा कि ये तीनों भोग कृष्ण नैवेद्य ही हैत्व था महाप्रभु और श्री कृष्ण में अंतर नहीं है इसलिए नित्यान प्रभु और श्री महाप्रभु दोनों विष्णु तत्व हैं उनके लिए ही नैवेद्य था प्रभु महाप्रभु में भक्तावेश भी है और कृष्णावेश भी है दोनों तो महाप्रभु भक्तावेश में ये दिखा रहे हैं कि विष्णु प्रसाद होना चाहिए कृष्ण प्रसाद होना चाहिए तो प्रभु ने तो यही जाना इससे पूछा नहीं है तो आचार्य के मन की कथा क्या है इसको कोई दूसरा नहीं जाना प्रभु ने कहा ठीक है आप भी अपनी तैयारी लगाओ आप भी भोजन करने के लिए बैठो पंत श्री अद्वैत आचार्य कह रहे हैं नहीं नहीं आप बैठिए और मैं परोसने में यहां पर रहूंगा महाप्रभु कह रहे हैं एक पत्ता ले आई है उसमें से थोड़ा थोड़ा रख ले नहीं नहीं यहीं बैठ जाओ बिल्कुल बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ ऐसा कहकर के बत्तीस जो पूरी फड़ी उसके ऊपर श्रीमद महाप्रभु को वहां पर विराजमान किया है आग्रहपूर्वक प्रभु कहे प्रभु कहे सन्यासी भक्ष नहीं उपकरण यहा खाई ले इंद्रिय वारण सन्यासी को इतना भोजन नहीं करना चाहिए इतना खाऊंगा तो कैसे इंद्रियों को बश में रख सकूंगा परंतु आचार्य छाण बोले अपने आप को छुपाने का जो प्रयास है उसको छोड़िए मैं साफ तुम्हारी सन्यासी होने की चालाकी को अच्छी तरह से जानता हूं एक बार बैठो श्री नित्यानंद प्रभु तो कह रहे हैं मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग रही है श्री प्रभु कह रहे हैं कि सन्यासी को जूठन नहीं छोड़नी चाहिए सन्यासी सन्यासी धर्म नहीं नहीं जूठन छोड़ता है के लिए कहा गया कि आप घृत पायस वर्जित गृहस्थी को सब भोजन कुछ कुछ छोड़ के खाना चाहिए पूरी पातल साफ करके नहीं थाली साफ करके नहीं जाना चाहिए तो पीछे भी नौकर चाकर और घर में स्वांग बिलाद बहुत हैं उनको दिया जाएगा इसलिए केवल घी और खीर इनको तो पूरा खा जाए बाद चीजों को छोड़ने का शास्त्र में विधान किया गया आचार्य कह रहे हैं भे जानता हूं नीला चले खाओ कि चौवन चौपन बार नीलाचल में तुम भोजन करते हो एक एक बार में सौ सौ भार अन्न खाते हो और यहाँ पे कह रहे हो इतना भोजन नहीं किया जाएगा भाई ब्राह्मण के यहाँ पे आए हो ड ब्राह्मण है मेरे यहां पर तो एक मुट्ठी चावल है इसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं है वो तुम्हारे सामने रखा है नित्यानंद कह रहे हैं नित्यानंद कहे कई नितिन उपवास कि तीन दिन से उपवास हो गया है आज करी बड़ा थी कि आज पेट भर के पारना करूंगा तो हाँ, उपवास भी हो गया उपवासी हो गया चौथे दिन, दिन आज उपवास हिल आचार्य निमंत्रण मैंने किन आचार्य का निमंत्रण ले लिया आज भी भूखे ही रहना पड़ेगा अर्ध पेट ना भरे एक एक एक एक रखा है इससे तो मेरा मेरा आधा पेट पेट भी नहीं भरेगा इतने से मेरा पेट भरेगा कैसे इतनी बड़ी बात लग रही है परंतु हंसी कर रहे हैं बोले आज भी भूखे ही रहना पड़ेगा आज उपवासी होगा अर्ध पेट ना भरीबे ग्रासिक अन्न इस एक ग्रास अन्न से मेरा पेट भी नहीं भरेगा आचार्य कह रहे हैं हाँ हाँ तीर्थिक सन्यासी अरे तुम तो तीर्थवासी सन्यासी हो तीर्थ यात्रा करने वाले सन्यासी अब यात्रा में कभी फल मूल भी तो खा जाते हो कभी उपवास भी रखना पड़ता है यात्री को तो ऐसे ही जो मिल जाए बस उतने में ही अपना पेट रखो अरे दरिंद्र ब्राह्मण के घर में यदि तुमको भिक्षा मिल रही है भले एक मुट्ठी अन्न है इसको ही खाकर के संतोष रखना चाहिए लोग नहीं करना चाहिए जो मिल रहा है वो भिक्षा करो आनंद से भोजन कर लो उसको ही नित्यानंद कह रहे बोले वाह क्या सुंदर परिहास हो रहा है श्री नित्यानंद प्रभु में श्री अद्वैताचार्य में परस हो रहा है नित्यानंद कहे कहला निमंत्रण तीते चाहे भोजन बोले जब तुमने मुझे नौता लेकर के यहाँ बुलाया है तो तुमको उतना मुझे परोसना पड़ेगा देना चाहिए जितना मेरा पेट है जितना मैं भोजन करूं उतना तो भोजन कराओगे पेट उठाओगे निमंत्रण दिया।, निमंत्र दिया है तो कम से कम ठाकुर अद्वैत कही लेने तारे आचार्य उस समय नित्यान प्रभु की कथा को सुनकर के कह रहे हैं बोले हाए हाए किसको हायंत्रण दे दिया हमने बड़ा दुख पा रहे हैं भ्रष्ट तुम ही उधर भौरी ते सन्यास कर ब्राह्मण दंडिते बोले जान गया जान गया ये है केवल उदार भरने के लिए इसने सन्यासी अवधुत रखा है कि पेट भर के के के भोजन भोजन मिलेगा केवल भोजन के लोग में ये के लोग में इसने अवधुत बेश धारण कर लिया है सन्यास कर लिया है हाय मुझे ब्राह्मण को दंड देने के लिए यहाँ आए हो कि भिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हो मुझे दंड दे करके क्या सारा ही लूट लोगे मेरे घर का जितना भी अन्न है उस सब को आज एक दिन में जिम जाओगे क्या फिर मैं क्या खाऊंगा ने जैसे तैसे इकट्ठा किया है सबको एक दिन में तुमको ही खिला दूं क्या? ऐसे हंसी कर रही है अद्विताचारी तुम ही खाईते पार दस विश चाउनेर अन्न अमी कहा पाओ दरिद्र ब्राह्मण बोले तुम तो 200 सौ शेर दो हजार शेर पांच सौ अन्न खा जाओ एक दिन में तुम्हारा क्या है सो दसवीं से चावर अंग तुम तो दसवीं जो अन्न है उनको खा जाओ अर्थात 2000 हजार शेर अन्न उनको भी तुम खा जाओ मैं ब्राह्मण गरीब कहां से इतना अन्न लाऊंगा ये अच्छा मुश्क अन्न कहा खाया उठो जो मिल रहा है एक मुठ्ठी अन्न उसको खाओ प्रेम से और फिर उठो अपने जो सामने परोसा है उसको खाओ और उठो पाग ना पागल ना कर रहा यहां छाई झूठ पागलपन मत दिखाओ झूठ अन्न मत छोड़ना हो यहाँ पर बड़ी कठिन से हमने अन्न इकट्ठा किया है बड़ी मेहनत का अन्न है झूठन फेंकने के लिए नहीं है इसलिए पागलपना मत करना झूठन मत छोड़ना ऐसे हास्य रस के साथ में भोजन कर रहे हैं ऐ मत हास्य रसे करें भोजन अर्ध अर्ध खाया प्रभु छाड़ेन व्यंजन और प्रभु थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं और आधा आधा छोड़ते हुए चले जाए इसी बीच में श्री अद्वैताचार्य लाकर के आधा जो प्रभु ने खाया है उसको फिर से वैसा का वैसा भरने पूरा कर दे महाप्रभु से कह रहे हैं अभी तो आपने कुछ खाया नहीं हो कितने पातल पूरी भरी हुई है कुछ खाओ तो सही कुछ तो खाओ कुछ तो खाओ दोनों भोजन कर रहे हैं नित्यानंद कह रहे हैं नित्यानंद कहे मोर पेट ना भौरे मैं तो भूखा ही रह गया इतना सा परोसा है अच्छे कंजूस यजमान के घर पर भोजन करने आए नौता देकर के भोजन भी पूरा नहीं करा रहा है लया यहां तो रंग किचू ना खाए ऐसा कहकर के करके ले जाओ अपने अंग को मुझे कुछ नहीं खाना ऐसा कह करके एक, बले एक ग्रास भात हाते लोया, आगे ये होया। ंद प्रभु ने अपनी पत्तल से एक मुट्ठी अन्न लिया और एक मुट्ठी अन्न लेकर के श्री अद्वैताचार्य के मुंह के ऊपर ही फेंक दिया है इनके ऊपर ही फेंक दिया ले जाओ अपना अन्न हमको नहीं खाना ऐसा दो चार चावल वे अद्वित आचार्य के दाढ़ी में शरीर में चिपके भी है भात दुई चार लाग आचार्य दो चार चावल आचार्य के शरीर में चिपके रह गए हैं भात अंगे लया आचार्य नाचे बड़ा रंगे, श्री आचार्य उस भात को अपने अंग के ऊपर धारण करके नाच रहे हैं अवधूत झूठा मोर लागे लो अंगे कह रहे हैं कि इस अवधुत के उठ अब जूट की, मेरे अंग में लग गई है मैं आज परम पवित्र हो गया बोलव बिहारी लाल की जय उष्ट लगने से पवित्र हो गया विरोधावास श्रीम महाप्रभु श्री, महा श्री नित्यानंद प्रभु उनके उच्छिष्ट से आज मैं परम परम पवित्र हो गया हूं ऐसा ये बार बार कह रहे एकदम यथार्थ बचन श्री अद्वैताचार्य कह रहे हैं बोले अरे बाबा तोरे निमंत्रण करी पाइन तार फल अच्छा तुमको निमंत्रण दिया उसका फल मिला मेरे ऊपर जूठन फेंक रहे हो ये इसीलिए निमंत्रण दिया था क्या कि तुम हमारा ऐसा अपमान करोगे हमारे ऊपर ऐसे जूठन फेंकोगे तोड़ जाति कुल नहीं सहज पागल अरे किसको नौता दे दिया न जिसकी जाति का पता न जिसके कुल का पता सहज पागल बल बुल नंद प्रभु की जय मिताई चाद की जय ईश्वर की कोई जाति कुल होता है क्या <laughs> तुम तो ईश्वर हो ये कहने का तात्पर्य कि तोड़ जाति कुल नहीं सहजे पागल श्री नित्यानंद प्रभु तो सहज पागल उन्मत्त होकर के विराजमान है जैसे तुम जाति कुल से रहित तो हो ऐसे मुझे धर्म सब बिगाड़ने के लिए अच्छे आए हो मेरे यहां पर अच्छा तुमको निमंत्रण दिया ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु को श्री अद्वित आचार्य उल्हा दे रहे हैं तो आपन समान मोरे परिवार तौरे झूठा दे मेरे ऊपर झूठन फेंक रहे हो मुझे ब्राह्मण कह रहे हो ब्राह्मण बोलते हुए मेरे ऊपर झूठन फेंको ये तुमको जरा भी अपराध का भय नहीं है शेक संन्यासी यदि कर रहा भोजन तब यही अपराध होंडन श्री कह रहे हैं कि अब तुम सौ सन्यासियों को यदि भोजन कराओगे तब तुम्हारे इस अपराध का खंडन होगा आचार्य कहे ना भी सन्यासी निमंत्रण आचार्य कह रहे हैं कि मैंने कान पकड़े अब कभी किसी सन्यासी को निमंत्रण नहीं दूंगा सन्यासी नाशिले मोर सर्वस्मृति धर्म तुम सभी के सन्यासी ने तो मेरे सारे स्मृति धर्म का नाश कर दिया ये सहज रूप में जो हो रहा है, विपरीत में पर सारी की सारी बात कही गई है तो विपरीत लक्षण में कह रहे हैं कि सन्यासी ने मेरे स्मृति धर्म उन सब का नाश कर दिया है ऐसा कह करके एक बल दुई जने कर आचमन ऐसा कहकर के श्री थोड़ा सा थो लगा श्री सीता रानी को पंत कह रहे हैं अरे बाबरी आज हमारा धन घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया श्री नित्यानंद प्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद यहाँ पर पड़ा जहां जहां पड़ा वह स्थान लक्ष्मी से परिपूर्ण होकर के विराजमान हुआ है लवंग इलायची इत्यादि प्रदान किए और आचार्य करित संपा संवाहन संकोचित है या प्रभु कहे बचन आचार्य श्री महाप्रभु के चरणों का संवाहन करना चाहते हैं पांच श्री महाप्रभु पैरों को सिकोड़ रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अमाए छान नचाएं आपने मुझे बहुत नचाया है अब मुझे नचाना छोड़िए मुकुंद इनके साथ में अब आप भोजन भोजन कीजिए ऐसे कर रहे संध्याते आराम भिल संकीर्तन इस प्रकार श्री अद्विताचार्य ने श्री महाप्रभु को प्रथम भिक्षा कराया और प्रथम भिक्षा करा करके परम रूप से आनंदित हुए संध्या के समय श्री महाप्रभु जो है उन महाप्रभु का के साथ में आचार्य ने नृत्य करना प्रारंभ किया है और उस समय श्री महाप्रभु से अद्वैता आचार्य इस गायन को कर रहे हैं श्री कृष्ण पुनः ब्रज आए हैं मानो श्री राधारा ये गायन कर रही हैं कि कहे सके सखी आज आनंद अरे सखी आज के इस आनंद का क्या वर्णन किया जाए कि मैं प्यारे को रथ यात्रा में विराजमान करके वृंदावन लेकर के चली आई हूं इस आनंद का क्या ठिकाना करें आज श्री हरि मेरे पास में आए व्याकुल होते होते श्री अद्वैत आचार्य पृथ्वी के ऊपर गिर गए और उस समय श्री महाप्रभु उनमें भी गोसाई देखी आचार्य नृत्य संवाद में श्री महाप्रभु जिस समय पृथ्वी के ऊपर व्याकुल होकर के गिर रहे हैं इस गायन को सुन करके उस समय अद्वैत आचार्य ने अपने नृत्य को वही रोका और गायन बंद किया है प्रभु को भीतर लाकर के उस समय श्री प्रभु बिरहाकुल होकर के उस समय विभिन्न प्रकार के गायन जो है उनको कर रहे हैं हाय हाय आज प्राण नाथ अरी सखी वे कहा है मेरा शरीर जला जा रहा है जला जा रहा है ए मते नाचे प्रभु रंगे इस प्रकार श्री प्रभु आनंद में नृत्य कर रहे हैं कभी हर्ष कभी विषाद कभी विभिन्न भाव की जो तरंग है वो उत्पन्न हो रही है दस दिन तक इसी प्रकार एक रूप में श्री अद्वैताचार्य ने श्रीमद महाप्रभु को अपने घर रखा इसी प्रकार कीर्तन हो रहा है दूसरे दिन प्रभाते आचार्य रत्न दोलाये चढ़िया भक्तगण संगे आई नची माता लइया पालकी के ऊपर चढ़ा करके श्री शची मांबी पधारी और श्री आचार्य रत्न जो हैं वे भी उस समय पधारे श्री चंद्रशेखर आचार्य आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य ये चंद्रशेखर आचार्य पालकी के ऊपर श्री शची मां को चढ़ा करके आए शची आगे पड़ेला प्रभु दंड बोत जैसे मां का दर्शन किया श्रीमंद महाप्रभु शची माँ के चरणों में दंडवत होकर के प्रणाम कर रहे हैं सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करता है पिता को भी प्रणाम नहीं करता है परंतु मां को प्रणाम करता है मां की महिमा इतनी बड़ी है। संन्यास में या तो किसी देवता गुरु को प्रणाम किया जाएगा या किसी देवता को प्रणाम किया जाएगा भगवत स्वरूप को या केवल मां को और प्रणाम किया और किसी दूसरे को प्रणाम नहीं किया मां की महिमा इतनी ज्यादा तो कादित ले लागी को ला। उसमें शची माँ चीख करके पुकार करके बेटा बेटा करके शची माँ ने श्री महाप्रभु को गोदी से छाती से लगा लिया है अपने गोदी में ले लिया है दो होय हो बिभा दोनों दोनों का दर्शन करके भल हो रहे हैं श्री महाप्रभु के मस्तक के ऊपर केश न देख करके शची एकदम व्याकुल हो गई कैसे सुंदर घुघरा महाप्रभु के केश उनको न देख करके श्री शशि माँ एकदम व्याकुल हो रही हैं सन्यासी हैया मोरे नादिन दर्शन तुम इत केले मोर हर माँ माने कहा विश्व रूप ने सन्यासी होकर के मुझे दर्शन नहीं दिए तुम तो ऐसी निष्ठुरता मत करना बेटा कहीं विश्वरूप के समान मत बन जाना कि तुम मुझे दर्शन न दो जैसे विश्व रूप ने दर्शन नहीं दिए हाय तुम यदि ऐसी निष्ठुरता धारण कर लोगे, तब तब तो मैं मर ही जाऊंगी प्रभु उस समय कह रहे हैं कि सुन मुर्मा तुम शरीर छ ना बोले मां सच सच कहता हूं ये शरीर तेरा है मेरा ये शरीर नहीं है ये शरीर तो तेरा है तेरा दिया हुआ है तेरा ही है तोमार पालित देह जन्म तोमा हित कोट जन्म तोमार ऋण नारिश शोधित मेरा ये शरीर तुम्हारे द्वारा ही पालित है तुमने ही इसको जन्म दिया करोड़ों जन्मों में भी मैं इस ऋण से पार नहीं हो सकता हूं तुम जहां कहो मां मा जहां तू कहेगी वहां पर मैं तुम आज्ञा दो जो तुम आज्ञा दोगी वही मैं करूंगा ऐसा कहकर के श्रीम महाप्रभु बार बार मां को निमंत्रण दे रहे हैं और श्री मां आपको गोदी में बार बार अपनी छाती से चिपका लेती आई लया आचार्य गेला प्रभु होई ला उस समय श्री शची को घर के भीतर ले गए और भक्तगण सब महाप्रभु से मिलने के लिए उस समय आए हैं गौर देश से जो भी आए नदिया से जो कुछ भी आए जो भी आए थे उन सब ने श्रीमद महाप्रभु के वो सन्यासी स्वरूप का दर्शन किया आचार्य गोसाइन भंडार अक्षय अव्य श्री अद्वीत आचार्य उनके भंडार का क्या कहना अक्षय अव्य हो करके भंडार है जितना दिव्य खाली हो सबका समाधान हो रहा है सबके भोजन की व्यवस्था हो रही है जितना दिव्य खाली हो उतना ही न जाने कहा से आ जाए भंडार भरा हुआ है घन घन पड़े प्रभु आई खाइया देख सच्ची माता कहे रोनन पढ़िया महाप्रभु कभी नृत्य करते करते जोर जोर से मूर्छित होकर के गिरे तो मां रो रो पड़े शुचि सभाकारे सुनिशुचि सभाकार दर्शन आज पायु पति श्री मां उस समय सबसे हाथ जोड़ करके विनती करने लगी कि मैं निमाई को फिर और कब देख पाऊंगी सोने हवे अन्यत्र मिलन तुम लोग तो कभी अन्यत्र भी जाकर के महाप्रभु का दर्शन कर सकते हो परी जाती अकेली जा नहीं सकती हूँ मैं कैसे श्री महाप्रभु का मैं अभागनी दर्शन करूंगी बावत आचार्य ग्रह नमा अवस्थान मैं एक भिक्षा मांगती हूं क्या वो जब तक आचार्य ग्रह नमायर अवस्थान निमाई जब तक अद्वैत के घर में न, न, न, निवास करें मुई भिक्षा दिमु स्वभाव ए मांग दान आप लोग सब ये मुझे भिक्षा प्रदान करो कि मैं अपने हाथ से रसोई करके पाक रचना करके नमाई को भूजित करो दान, दान आप सबसे मैं भिक्षा मांगती हूं ये दान मांगती हूं अर्थात कोई नमाई को इन जितने दिन यहां रहे उतने दिन नमाई को भिक्षा के लिए कोई निमंत्रण नहीं दे। बुलाए दे। मैं अपने हासे ही देखा कराऊंगी सब कह रहे हैं हाँ श्री महाप्रभु कह रहे हैं संन्यासी धर्म सन्यास करिया निजस्थान में रहे कुटुम्ब लिया महाप्रभु कह रहे हैं कि मां जानती है कि सन्यासी का यह धर्म है कि वह सन्यास लेने के बाद में अपने घर में नहीं रहे अपने परिवार के साथ में लेकर के वो नहीं रहे ऐसी स्थिति में मैं कैसे अपने परिवार के साथ में आप लोगों के साथ में रह सकता हूं उस समय श्री शचिमा कहने लगी कि ते हो हो यदि यदि यदि रहे मोर मोर सुख तारे निंदा हो, सो हो मोर दुख कि बेटा तुम यहां रहोगे तो बड़े सुख की बात है पर तुम्हारी निंदा हो ये तो बड़े दुख की बात है नीलाचल में नीलाचल नवद्वीप ये ने दुई घर नीलाचल और नवद्वीप ये दो घर इनमें लोग गता गति करते रहते हैं ज्यादा नीलाचल ज्यादा दूर नहीं है कोई न कोई आता जाता रहेगा तो उससे मुझे तुम्हारे समाचार मिलते रहेंगे कभी तुम भी गंगा स्नान करने के लिए यहां आगमन कर सकते हो नीलाचल से इसलिए तुम्हारा जिसमें सुख वही सुख मेरा क्या बात तुमको जहां अच्छा लगे वहां रहो फिर भी मैं ये चाहता हूं चाहती हूं कि तुम नीलाचल चल रहो वृंदावन चले जाओगे तो वहां जाना इतनी दूर संभव नहीं है पर नीलाचल हम कभी आते जाते रहेंगे या तुम भी आते जाते रहोगे महा सूचना भी मिलती रहेगी प्रभु कह रहे हैं तुम दैन्य का संबरण करो श्री तोमा लिया याव आमी, श्री पुरुषोत्तम हे मां तुम अब दैन्य का समरण करो कभी जगन्नाथ श्री क्षेत्र में उनकी कृपा से तुमको भी मैं चलूंगा ऐसे धैर्य प्रदान किए हैं और धैर्य प्रदान करके श्रीमद महाप्रभु अद्वैत ग्रहे इस प्रकार दस दिन पर्यंत अद्वैत में रहे अद्वैत के घर में रहे फिर श्रीमद महाप्रभु नित्यानंद गोसाई श्री जगदानंद पंडित श्री दामोदर पंडित और मुकुंद इन चार लोगों को लेकर के चार जने आचार्य दिने प्रभु सोने के चार जने तुम तो महाप्रभु के साथ में जाओगे और श्री महाप्रभु उस समय श्री जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए हैं प्रस्थान किया है अद्वैत ग्रह में महाप्रभु के इस बिलास को जो श्रवण करेंगे उनको शीघ्र ही कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी श्री गौर ये श्रीमन महाप्रभु के अद्वैत ग्रह बिलास लीला का यहां वर्णन किया श्री महाप्रभु को प्रणाम करके आगे की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि संकीर्तन करते हुए चारों जन भी संघ में चल रहे हैं महाप्रभु चलते चलते रेणु माते गोपीनाथ परम मोहन रेणु में आए वहां पर परम मोहन श्री खीरचूरा गोपीनाथ विराजमान है उस समय प्रभु ने श्रद्धा पूर्वक उनका दर्शन किया प्रणाम कर रहे हैं और जैसे ही प्रणाम किया वैसे ही श्री, श्री चौरा गोपीनाथ के में पहनी हुई जो माला माला है वो माला श्री, श्री महाप्रभु के ऊपर गिरा महाप्रभु ने उस माला को ग्रहण किया तार पुष्पचूड़ा पौल प्रभु माथा थे श्री माला जो है वो पुष्प माला श्री प्रभु के माथे गिरी मानो श्री कृष्ण ने राधा रानी को ही पुष्प माला धारण करा दी अपनी माला राधा रानी को ही धारण करा दिया श्री महाप्रभु उस समय लीला का निरूपण कर रहे हैं कि महाप्रसाद क्षीर के, के लोभ में श्री ईश्वर पुरी ने इस कथा का वर्णन किया था उस कथा को श्री महाप्रभु सुना रहे क्षीर चौरा गोपीनाथ प्रसिद्ध तार नाम के इन प्रभु का नाम क्षीरचौरा गोपीनाथ है पहले जब श्री माधवपुरी माधेन्द्रपुरी श्री वृंदावन में आए वृंदावन में आते आते भ्रमण करते करते गिरि गोवर्धन गए वहां पर एक गोपाल बालक दूध का पात्र लेकर के इनके पास में आया और आगे दूध के पात्र को रख के हंसते हुए कहने लगा कि मैं गोप बालक हूं इस गांव का ही निवासी हूँ हमारे गांव में जो भी आता है वो कोई भूखा नहीं रहता है कोई मांग करके खाता है कोई दुग्धाहारी आता है परंतु जो भी आए उसको मैं उसका भोग्य सामग्री भोजन उसको अवश्य समर्पित करता हूं मुझे जल लीते स्त्रीगण तुम्हारे देख गेला जल लेने के लिए जो श्रीगण आई उन्होंने तुमको यहां देखा सब स्त्रीगण उन्होंने ये लिए है सबको पता लग गया कि केवल के स्त्रियों ने तुम्हारे लिए भिजाया है गाय दुहाने के लिए जाता है जाना है मैं पात्र को बाद में ले जाऊंगा में रखा है रखे अंदर से अमी भांड लाई दोबारा के वो बालक जाने कहा गायब हो गया अंतर्धान हो गया माधवपुर एकदम आश्चर्यित है दुग्ध पान करके पात्र को धो करके इनने रख लिया बाठ देख रहे हैं पर से आए वो बालक आए बालक लौट करके नहीं आया आश्चर्यचकित हो गए जान गए के श्री गोपाल कृष्ण ने ही मुझे दर्शन दिए हैं वे ही दूध लेकर के आए श्री माधुविंद्रपुरी वहीं बैठ कर के नाम जप कर रहे हैं रात्रि को नींद नहीं आई उस समय वो बालक सामने आया और एक कुंज लाया गेला हाथे ते धो दिया माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ करके वो एक कुंज में लेके ले गया और कह रहा है उस कुंज को दिखाते हुए कि इस कुंज में मैं रहता परंतु तो इनका बड़ा कष्ट होता है ग्रामीण लोग आमी आमा काढ़ कुंज फैते एक काम करो गांव के लोगों को बुला करके मुझे इस कुंज से बाहर निकालो और गोवर्धन गिरी के ऊपर मेरा अच्छे से मंदिर बना करके मुझे स्थापित कर एक मठ करके मठ बना करके वहां स्थापित कर स्वप्न में देख रहे हैं कि वो बालक कह रहा है कि मैं पर ठंड तकलीफ आ रहा हूं और मेरे लिए मंदिर बना तुम्हारे प्रेम के बशीभूत होकर के मैं इस सेवा को अंगीकार करूंगा श्री गोपाल नाम गोवर्धन धारी मेरा नाम गोपाल है मैं गिरधारी हूं स्थापित आमी यहां अधिकारी श्री बज्रनाथ जी ने मुझे यहां स्थापित किया है मैं पूरे क्षेत्र का अधिकारी हूं शैन ऊपर अमा कुंजे लुकाइया वृक्ष भाई सेवक अमार गेल पलाइया मैं पहले पर्वत के ऊपर विराजमान था परंतु कहीं मृचों का आक्रमण हुआ इसलिए मेरे सेवक मुझे इस झाड़ी में नीचे गए हैं छिपा गए हैं और बेसब भाग गए के भाई से ऐसा कहकर के एक बलिस बालक अंतर्धान पाई वो बालक अंतर्धान हो गया जागिया माधवपुरी विचार करे माधवपुरी जागे जाप करके विचार करने लगे कि ये कौन है श्री कृष्ण का ही मुझे दर्शन हुआ है प्रातः स्नान करके गांव वालों के पास में गए और लोगों को इकट्ठा किया है उस समय सब ने देखा कि श्री गोपाल कृष्ण श्री श्रीनाथ वे मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं घास फूस उनसे अच्छा देते सबको आश्चर्य हुआ महाबलिष्ठ लोगों ने उस समय हला करके मिट्टी हटा करके श्री गोपाल को प्रकट किया बोलो श्री कृष्ण गोपाल की जय गोपाल कृष्ण की जय श्री श्री जी बाबा की जय गोवर्धन नाथ की जय श्री गोवर्धन नाथ का प्राकट्य हो गया गोपाल कृष्ण का प्राकट्य हो गया है और माधुरपुरी उनने उस समय पाथिर सिंहासन ठाकुर बसा लिया वही निकाल करके पत्थर के सिंहासन के ऊपर ठाकुर को पीछे शिलावेला जहां है वहां ठाकुर को कहीं जमा करके विराजमान कर दिया एक बड़े पत्थर का पीछे अवलंबन अबलंब दि, दिया अवलंबन दिया और अवलंबन देकर के इनको विराजमान किया ग्राम के जितने भी ब्राह्मण बेसब नया घट लेकर के गोविंद कुंड से जल लेकर के आए हैं और नव घट उनके द्वारा नाना बेरी इनके साथ में श्रीमद महाप्रभु श्री गोपाल कृष्ण का श्री श्रीजी बाबा का अभिषेक आनंद पूर्वक हुआ है पंचगभ्य पंचामृत स्नान करा करके महा करा करके शत घट उनका स्नान करा करके तैल दे करके अंग मार्जन करके वस्त्र तुलसी पुष्पमाला धारण करा करके धूप दीप भोग लगाने के लिए दूध दधी दुग्ध संदेश कुछ जो कुछ भी लाए उनको नव में समर्पित किया है आरती करके खूब स्तवन किया और स्तवन करके दंडवत किया और आत्मसमर्पण किया है जितने भी व्यक्ति वे सब उस समय परम परम आनंदित हो रहे हैं गांव के लोग इतने में ही चावल दाल मैदा आटा सूजी कुम्हार अपने अपने घरों से बर्तन सब लेकर के आए और पांच सात व्यक्तियों ने मिलकर के जितने भी ब्राह्मण हैं उन्होंने मिलकर के उस समय सुंदर दाल इत्यादि जो सामग्री है उनको बनाए और व्यंजन जो है वो तैयार किए सब प्रकार के शाक व्यंजन इनको बनाया गया और बनाकर के बना भरवर के श्री महाप्रभु के सामने श्री गोपाल कृष्ण के सामने श्री सिन्हा जी के सामने अन्न का बड़ा भारे कूट तैयार किया है हेन मते अन्नकूट कौरे सजा इस तरह से अन्नकूट को सजाया और पूरी गोसाई गोपाल पहले समर्पण श्री माधवेन्द्रपुरी ने उस समय श्री गोपाल को गोपाल कृष्ण को शिन्ना जी को श्री अन्नकूट उसको समर्पित किया है अन्नपूर्वक आनंद पूर्वक गोपाल ने सब अन्न खाया हाथ के स्पर्श से सामग्री बैसी की बैसी फिर भर गई साक्षात भोजन किया और उनकी दृष्टि हाथ के स्पर्श से सामग्री वैसी की वैसी भर गई है इसका श्री माधव गोसाई ने, ने अच्छी तरह से दर्शन किया भक्तों के सामने कोई भी वस्तु छिपी नहीं रहती है इसलिए माधुवेंद्रपुरी साक्षात तो ये अनुभव कर रहे हैं कि ठाकुर जी भोजन करते ठाकुर जी ने भोजन किया और उनके हाथ के स्पर्श से की योगित भर गया है सब लोगों को अन्नकूट प्रसाद आनंद पूर्वक बांटा गया देखिए अपनी प्रभाव लोग के चमत्कार सब लोग अत्यंत आनंदित हो रहे हैं आज पहली बार अन्नकूट भोग श्री राज जी के लगाया गया सबको परम आनंद की प्राप्ति हुई हल्ला मच गया है कि गोपाल प्रकट हे शब्द हॉल गोपाल प्रकट हुए हैं आसपास के सब लोग देखने के लिए आए हैं इस प्रकार श्री गोपाल उनका दर्शन करने के लिए गौड़ हईते आइल दुई बैरागी ब्राह्मण गौड़ देश से दो बैरागी ब्राह्मण भी आए थे गोसाई राखिल तार करिया यतन श्री पुरी गोसाई ने प्रयत्न करके उनको अपने पास में रख लिया और सही शिष्य करी सेवा समर्पित उन दोनों को शिष्य बनाकर के सेवा समर्पित की है राज सेवा है आनंद बढ़े इस प्रकार राज सेवा हुई और श्री माधवनपुरी उनका अपूर्व आनंद और भी अधिक बढ़ा एक दिन श्री बस करें इस प्रकार दो वर्ष तक श्री माधवुरी सेवा करते रहे एक दिन श्री माधवपुरी को भगवान ने स्वप्न दिया गोपाल बोले कि पुरी मेरे मुझे बड़ी जोर की गर्मी लग रही है मेरे लिए मल्य चंदन लाओ तब मेरी शीतलता मेरा शरीर शांत तो होगा ये शरीर की गर्मी शांत तो हो तुम नीला जाकर के और मेरे लिए चंदन लाओ सेवा का बंधन ऐसा कि आज्ञा मांग करके श्री माधविंद्रपुरी उस समय गए चलते चलते शांतिपुर पहुंचे वहां पर पूरी प्रेम देख आचार्य आनंद श्री अद्वैत आचार्य माधवेन्द्र पुनि के पैर प्रेम को देख करके परम आनंदित किए हुए हैं तार खाई मंत्र लय यत अद्वैत आचार्य ने इनके चरणारिंद में प्रणाम किया और श्री माधवेंद्रपुरी जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण की बोलो श्री जय माधवेन्द्रपुरी से श्री दीक्षा श्री अद्वित ने उस समय ग्रहण की ये महाप्रभु के जन्म की बहुत पहले की बात चल रही महापुरुष का वर्णन कर रहे पुरी के प्रेम को देख करके बहुत आनंद है चल दक्षिणे पुरी तारे दीक्षा दिया श्री माधेन्द्रपुरी उन्हें दीक्षा लेकर के अब दक्षिण की यात्रा के लिए गए दक्षिण की ओर चलते चलते रेणुमा में श्री गोपीनाथ का दर्शन किया और वहां गोपीनाथ का दर्शन करके प्रेम में आविश हो रहे हैं रेणुमा में खीर चौरा गोपीनाथ का दर्शन किया वहां पर पूछने से पता लगा कि संध्याय भोग लागे क्षीर अमृत के नाम संध्या के समय अमृत के लिए नाम करके खीर सा कोलैया भोग लगती है सा भोग लगता है बारह पात्र लगते हैं बड़ा सुंदर प्रसाद होता है वो अमृत के लिए तो अमृत के लिए जो है वो बारह सा के डबरा लगते हैं बारह सकोरा सा के लगते है गोपीनाथे क्षीर ये बड़ी प्रसिद्धि है गोपीनाथ का खीरसा बड़ा प्रसिद्ध है त्रिलोकी में परंतु श्री माधवीपुरी का नियम है कि अयाचित खीर प्रसाद अल्प यदि पाए कि बिना मांगे ही यदि खीर प्रसाद मुझे मिल जाए तो उसका स्वाद जानूं और फिर अपने गोपाल को लगाऊंगा ये भी मन में है कि खीरसा श्री गोपाल को लगाऊंगा यही इच्छा लज्जा पाया वृष्ट स्मरण कई ये इच्छा आई और फिर लज्जित हो रहे हैं हा क्यों मेरे मन में ये बासना आ रही है तो लज्जित भी हो रहे हैं इस समय भोग आरती सरी और भोग आरती सर करके बिराजमान हो आरती देख करके श्रीपुरी पधारे और किसी उसी गांव के शून्य बगीचा बाजार में जहा दुकान सुबह लगती थी हटवारे दुकान लगे दुकान खाली पड़ी है किसी एक दुकान में जाकर के ये रह गए और कीर्तन कर रहे इधर पुजारी ने श्री क्षीरशरा गोपीनाथ जी को शयन कराई और निज कृत्य के पुजारी शयन करने के लिए उठा श्री पीछे से जब प्रसाद बटा तो उसमें एक सकोरा कम वो कहते नहीं ज्यादा ले लिया वो कहते ज्यादा ले लिया ये झगड़ा भी हुआ किसी तरह से बात तली बोल लिया कल बात लेंगे ये होगा वो होगा कुछ ना कुछ बात हो गई सब लोग चले गए पुजारियों को इधर श्री खी गोपीनाथ जी ने रात को जगाया और कह रहे हैं ए पुजारी उठा पुजारी द्वार कर हम चंद मंदिर के द्वार को खोलो खीर एक राखिया छे सन्यासी कारण मैंने सन्यासी के लिए एक खीर सा चुरा करके रखा है धराड़ अंचल ने ढाका एक खीर है मेरे अंचल जो हैं उनमें मेरी जो काछनी उसके अंचल में एक सकोरा छिपा हुआ रखा हुआ है मेरे वस्त्र की ओट में एक आ, सकोरा रखा हुआ है तुम मेरी लीला शक्ति के प्रभाव से ये नहीं जान सकते हो तुमने ग्यारह पात्र तुमको मिले हैं एक पात्र मैंने चुराया है बारह से एक मैंने चुराया है। और उस सन्यासी का नाम माधविंद्रपुरी है माधवपुरी है उसको ये खीर प्रसाद दे देना दे द्वार खोल करके जैसे ही पुजारी ने देखा सचमुच श्री प्रभु के पटका के नीचे छिपा हुआ एक सकोरा मिल गया है बोलो भक्त भगवान की जय महाप्रसाद की जय उस सकोरे को लेकर के वो आया और परम परम आनंदित हुआ और कह रहा है अरे भाई यहां पर कोई माधवपुरी है क्या उसके लिए मैं ये खीर प्रसाद लाया हूँ माधेन्द्रपुरी तुरंत आए और उन्होंने वो खीर प्रसाद लिया। कह रहे हैं आहा आपके लिए गोपीनाथ जी ने चोरी की है खीर चोरा गोपीनाथ होकर के वे प्रसिद्ध हुए हैं। एक आप नमस्कार गेला से ब्राह्मण ऐसा कह कर के श्री पुजारी वह प्रणाम करके चला गया है करिला प्रभु से खीर भक्षण श्री प्रभु आवेश में उस खीर का भक्षण कर रहे हैं पात्र प्रक्षालन करके सकोरा को भी रख लिया और उसमें से तोड़ तोड़ करके बहिर्वास में बांध लिया तोड़ तोड़ करके जरासी रज उस सकोरे की नित्य खाए प्रसाद को भी सकोरे को भी फेंका नहीं ऐसे प्रतिदिन एक खानी को भक्षण उसमें से एक टुकड़ा उसका भक्षण करते हुए श्री विराजमान और प्रेमावेश हो जाए जब भी लें ठाकुर दिला सब लोग सुनी अब मन में भय लगा कि सब लोग ये कहेंगे कि ठाकुर ने मुझे खीर दिए है प्रतिष्ठा मेरी बढ़ेगी रात्रि के समय श्री प्रभु को प्रणाम करके श्री माधुद्रपुरी वहां से सटक गए आगे चल दिए भाई से पलायन किया है जगन्नाथपुरी पहुंचे जगन्नाथ के सेवर सभा प्रभु गोपाल वृत्तांत सबसे श्री प्रभु ने गोपाल के वृत्तांत को कहा और कहा गोपाल ने चंदन मांगा है उस समय राज का राजपात्र के साथ में जो जो भी परिचय हैं उन सबों को राजा ने आदेश दिया और तार मांग कर्पूर चंदन कर संचय उस समय बिना राजाज्ञा के कोई चंदन नहीं ले सकता था इसलिए श्री राजा ने उस समय आदेश दिया और आदेश देकर के श्री माधेन्द्रपुरी ने चंदन का संग्रह किया है एक विप्र एक सेवक चंदन बहीते एक ब्राह्मण दिया एक सेवक दिया और पूरी गोसाई उनके साथ में चंदन लेकर के चले घाट का दान भी आए, चुंगी उसका दान देने के लिए राज साथ में रहे राज लेखा करके श्री गोसाई उनको निकाला जाए कि इनको बहती दी जाए और ये आराम से चले जाए उनसे कर नहीं दिया जाए इस प्रकार सारी चुंगियों को पार किया है माधवपुरी चंदन लिया उत्तरे लासिया। उस समय माधवेंद्रपुरी चंदन लेकर के चले वापस रेणुमा में आए पुरी को देख करके साफ सम्मान कर रहे हैं और खीर प्रसाद देकर के श्री जगतना श्री खीर चौरा गोपीनाथ जी के खीर प्रसाद देकर के इनका सम्मान कर रहे हैं महाप्रभु श्री माधवेन्द्रपुरी वहां शयन कर रहे हैं रात्रि को श्री गोपाल आसिया कहे श्री गोपाल कृष्ण श्री सीनाथ जी ने वहा रेणुवा में ही श्री माधवेन्द्रपुरी को दर्शन दिए कि सुन माधव कर्पूर चंदन आमी पाई सब क्या अरे माधव मैं कर्पूर चंदन सब मैंने प्राप्त कर लिया तुम कर्पूर चंदन घिसकर के श्री गोपीनाथ के अंग में ही उस कर्पूर चंदन को लगा दो गोपीनाथ में एक स्वरूप होकर के विराजमान बोलो खीचोर गोपीनाथ की जय गोपीनाथ आमार से एक अंग है हम दो अंग नहीं है जो गोपीनाथ हैं वे ही श्री गोपाल है क्षीरचोरा गोपीनाथ और श्री श्रीनाथ जी गोपाल कृष्ण दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान है वहां पर चंदन दोगे यहाँ मेरा ताप क्षय होगा और ऐसा ही हुआ चंदन दिया जा रहा है श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ के श्री अंग में और चंदन चर्चित अंग का दर्शन हो रहा है श्री जतिपुरा में श्री श्रीनाथ जी दर्शन हो रहा है ऐसे दोनों भाव दो स्वरूपों में दो अलग अलग भाव कभी भी मत रखना ऐसा आदेश प्रदान किया और विश्वास करके वही चंदन प्रदान किया प्रभु की आज्ञा से कर्पूर चंदन गोपीनाथ अंगे नित्य जो चंदन की गठरी लेकर के आए वहां पर बैठ करके घिस रहे हैं कुछ दिन के बाद में श्री गोपाल परम शीतलता का अनुभव कर रहे हैं स्वतंत्र ईश्वर हैं उनकी आज्ञा प्रवल है पूरी कहे यही दुई धीषि चंदन आजना दुई देहे देवय वेतन जगन्नाथ पुणी से जो ब्राह्मण लेकर के आए एक सेवक लेकर के आए बोले ये दोनों चंदन घिसेंगे और जो वेतन होगा वो भी चंदन घिसने का इनको दिया जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है ये चंदन घिससे इनकी राजा ने भेजे हैं इनकी वेतन बराबर चालू रहेगी इनकी तनख्वाह कटेगी नहीं इनकी तनख्ह बराबर चालू रहेगी इसी प्रकार प्रतिदिन चंदन घिसकर के श्री माधवेन्द्रपुरी धारण करा रहे हैं पुनः नीलाचल आए वहां पर नीलाचल उन्हें निवास कर रहे हैं आनंद सहित रहे, रहे हैं श्री मुखे माधवेन्द्रपुरी अमृत चरित्र इस प्रकार श्रीमुख से माधवेन्द्रपुरी के अमृतमय चरित्र को भक्तों ने श्री महाप्रभु के मुख से श्रवण किया मणेक चंदन तोला विशेष कपूर गोपाल पराय आनंद प्रचोर इस प्रकार श्री माधवेन्द्रपुरी ने उस समय जितना भी कपूर आया था उस तो संपूर्ण कपूर संपूर्ण चंदन उनको बीस तोला कपूर एक मन चंदन उसको श्री खिलचोरा गोपिनाथ उनके श्रीअंग में ही समर्पित किया है श्री माधवनपुरी उनकी लीला का रस का क्या निपण किया जाए यही श्लोक आचे, राधा थकुरानी, तार छे माधविंद्र थकुर श्री पुरी के मुख से अंतिम समय ये ही जो श्लोक हैं वे ही श्लोक परिपूर्ण हो रहे हैं ये श्लोक प्रकट हो रहे हैं कि अय दीन दयाल नाथ हे मथुरा नाथ कदाब लोक हृदय कातरम किं किम कि हे दीन दयाल हे नाथ हे मथुरा नाथ कब आपका मुख में दर्शन करूंगी आपका मुख दर्शन करने से मैं व्याकुल हो रही हूं हा क्या करू कहा जाऊ ऐसे श्री माधवपुरी माधवुरी की अपूर्व जो लीला उसको श्रवण कर रहे हैं इस प्रकार श्री गोपीनाथ का दर्शन करके अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई इस लीला का जो श्रवण करेंगे उनको परम परम आनंद की प्राप्ति होगी प्रेम धन श्री गौर प्रेम धन उनकी प्राप्ति होगी श्री महाप्रभु जाजपुर आए वहां से वरा भगवान उनका जाजपुर में दर्शन किया भक्तों के साथ में कृपा की इसके बाद में श्री नित्यानंद प्रभु उनके साथ में चलते चलते साक्षी गोपाल जो है वो साक्षी गोपाल वहां आए नित्यानंद गोसाई ये भी तीर्थ भ्रमिल नित्यानंद गोस्वामी जिस समय तीर्थ यात्रा कहीं गए, गए थे उस समय उस लीला को श्रवण किया था साक्षी गोपाल उनके दर्शन भी किए थे पूर्व विद्यानगरे बहुत संक्षिप्त में उस लीला का वर्णन कर रहे हैं इसी लीला में विश्राम करेंगे पहले विद्यानगर जो है उनमें दो ब्राह्मण निवास करते थे परिचित नहीं है विद्यानगर दक्षिण में है तो दक्षिण के विद्या विद्यानगर से मैसूर वहां से दो ब्राह्मण आप निकले हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए वृंदावन चले दूर है वाराणसी प्रयाग मथुरा आए आनंद वृंदावन में गोविंद स्थान उनका भी दर्शन किया है गोपाल मंदिर का भी दर्शन किया है श्री साक्षी गोपाल का भी वृंदावन में दर्शन किया रास्ते में दोनों ब्राह्मण उनकी परचे हो गया बड़े विप्र की छोटे विप्र ने बड़ी सेवा की और बहुत अच्छी तरह से उनको सुरक्षित ले आए बड़े हैं छोटा युवक है। उनकी सब प्रकार से छोटे सेवन छोटे बिप्र, बड़े विप्र की सदा सेवा करें और बड़े विप्र बड़े पसंद हुए जिस समय श्री साक्षी गोपाल के मंदिर में आकर के बैठे कृतज्ञता है तुम्हारा ना कई सम्मान अत तुम्हारे आमे दीवे कन्यादान श्री साक्षी गोपाल का दर्शन करके चौक में बैठे हैं और बड़े विप्र छोटे विप्र से कह रहे हैं कि भैया अरे छोटे विप्र तेने मेरी बड़ी सेवा की जब मैं तुझे कुछ बदले में नहीं दूंगा तो बड़ी गलती होगी मैं तुझे अपनी बेटी दूंगा बड़े विप्र कह रहे हैं नाना छोटे विप्र कह रहे हैं ऐसा मत करो तुम तो महाकुलीन हो हम इस लायक कहा हैं हम तो छोटे खेती हर ब्राह्मण हैं, हल चलाने वाले और तुम नैष्ठित शतकर्म करने वाले ब्राह्मण हमारा तुम्हारे साथ में विवाह का संबंध नहीं हो सकता है तुम्हारी पगड़ी बहुत बड़ी है हम तो बहुत छोटी पगड़ी वाले हैं इसलिए तुम्हारी अल्लाह हमारे साथ में मिलती नहीं है हम तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करेंगे मैं तुम्हारी कन्या का पात्र नहीं हूं बड़े विप्र बोले नहीं नहीं तुमने जो सेवा की है वो कोई छोटी है क्या बोले यदि तुम कह रहे हो मैं कन्या दूंगा तो यहां कह रहे हो वहां जाकर के पद बदल जाओगे कोई है गवाही? श्री बड़े विप्र बोले गोपालेर आगे कहे यही सत्य बचन मैं गोपाल के आगे कह रहा हूं ये सत्य बचन है और कह रहे हैं कि गोपाल तुम जान रहे हो मैं इनको कन्या दूंगा मैं ये वचन देता हूं ऐसा कहकर के छोटे विप्र बड़े विप्र को लेकर के वापस गए और विद्यानगर पहुंच गए दक्षिण में सुरक्षित पहुंचा दिया कुछ दिन के बाद बड़ा विप्र उनके मन में चिंता हुई जब भी ये बात चलाएं, छोटे बिप्र के बड़े बिप्र के जो बेटा वे कहें बोल ये बात चालाक है छोटा बिप्र और ये हमारे घर में घुसना चाहता है विवाह कर और हमारे धन को प्राप्त करना चाहता है कह रहे हैं नहीं नहीं साक्षी है पुत्र कहे प्रथमा साक्षी से हो दूर देश केमन तोमार साक्षी देवे चिंता करे किसे वो प्रथमा कोई साक्षी होती है क्या प्रथमा दूर देश में है ठीक है बुला लेने दो इसको पंचायत उसने गांव की पंचायत में बुला ली और पंचायत बुला करके जिससे मैं कहा कि ठीक है पंचो पंच बोले ठीक है जल्द कोई साक्षी है तो उसको बुला लाओ तो हम कन्या तुमको दिलवा देंगे और ऐसा कहकर के डंडा मार करके भगा दिया छोटे विप्र को छोटे विप्र दुखी होकर के उस समय आए और बड़े विप्र कह रहे हैं ये कथा सत्य है परंत बड़े विप्र की बात कोई भी नहीं मान रहा है छोटे विप्र ठाकुर जी के पास में आकर के वृंदावन में पुनः आए और कह रहे हैं कि बड़ा विप्र मन में बड़े दुखी हैं हे प्रभु उनके बचनों की तुमको किसी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए मैं आपको बुलाने के लिए आया हूं हे ब्रह्मण्य देव तुम दयामय हो मुझे कल्याण मिले या न मिले तो बड़े विप्र के बचनों की रक्षा जरूर होनी चाहिए कृष्ण बोले के तुम जाह स्वभाव नहीं मैं तुम्हारे साथ में कहीं जा सकता हूं क्या प्रतिमा कहीं चलती है क्या विप्र कह रहे हैं कि नहीं नहीं प्रतिमा चलती नहीं है तो कृष्ण कहे प्रतिमा चले कहा ना सुनी बोल कभी ये सुना नहीं गया कि प्रतिमा चलती है मैं कैसे तुम्हारे साथ में दवाई देने के लिए जा सकता हूं हंस करके ब्राह्मण कह रहे हैं बोले प्रतिमा यदि चलती नहीं है तो बोलती भी नहीं है तो मेरे साथ में बोल क्यों रहे हो अब बोल रहे हो तो चलना भी पड़ेगा तो विप्र कहे प्रतिमा होया या कह के नोबा प्रतिमा होकर के तुम बोल क्यों रहे हो प्रतिमा हो तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन तुम प्रतिमा नहीं हो तुम तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो विप्र के लिए तुम आकारे भी करोगे भगवान हंसे बहुत ठीक है ब्राह्मण सुन अब मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा तुमने नृत्य कर तुम्हारे साथ विधि है कि जो उसका खर्चा पड़ेगा जो व्यवहार है वो रहेंगे हमारे हिस्से भी तो आता है तो हमारे भोजन का खर्चा खत्म हो जाएगा उल्लेख हमारी शर्त और है कि हमारे दर्शन तुम तुम आगे आगे तो पीछे पीछे तो तो पीछे मुझे नहीं कैसे पता लगेगा तुम पीछे आगे हो कि नहीं आगे हो पता लगेगा क्या नहीं पता लगेगा भारी देती रहेगी पता कि पीछे है के तो पड़ेगा आ, ये शर्त है खर्च मेरा तुमको उठाना पड़ेगा बोले हाँ मेरे तैयार हैं ऐसे चल रहे हैं रास्ते में जब थक थक जाए विश्राम का समय हो भोजन का समय हो उस समय छोटे मित्र रसोई कर रहे हैं और पीछे सरकार महाराज कुछ हमारे लिए भी छोड़ा है बोले हाँ तुम्हारे लिए छोड़ा है आधा तुम्हारे लिए आधा हमारे लिए सरकार प्रसाद रोज ये ठाकुर जी कर लेकुर से खूब बातचीत हो रही है हंसी मजाक हो रहा है पर तो, तो देख नहीं रही और ये भी ऐसे पक्के पीछे मुड़के नहीं देखे भोजन भी कराना हो तो थाल पीछे सरकार में थाल जब आगे सरकार में गोपाल तो ये भी भोजन कर ले आने से ए मते चली चल निज देश आई ऐसा कहते कहते ब्राह्मण निज देश में आ गए और ठाकुर ने एक लीला की साक्षाते न देखे ने मने प्रती न हॉल अपने मुंह पर थोड़ी से दबा लिए आवाज नहीं आ रही है बहुत देर से आवाज़ नहीं आ रही है। गोपाल पीछे चल... साक्षी गोपाल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं कोई बात नहीं यहाँ गांव पास में आ गया गांव की सीमा में आ गए यदि ऐसा ही होगा यहाँ भी रुक भी जाएंगे तो मैं पंचों को यहाँ ही बुला लूंगा कोई ऐसी बात नहीं देखते लू मन संतोष नहीं हो रहा है जब तक साक्षात नहीं देख रहे हैं तब तक संतोष नहीं हो रहा है ऐ चिंत से ही विप्र फिर फिर चाहे लो। उस समय ब्राह्मण ने मुंह फेर करके पीछे जो देखा गोपाल हंस रहे हैं और अंगूठा दिखा रहे हैं <laughs> बोले अब आगे नहीं बोल पीछे मर के क्यों देखा बोल मैं तुम्हारे नूपुर की आवाज नहीं आ रही थी नूपुर के दवा लिए तुम्हारी परीक्षा करने के लिए बल भाई ऐसे कहीं परीक्षा की जा रही है और यदि यो चला जाता और तुम नहीं होते तो लठ मार मार करके मेरा तो ढेर कर देते उस बड़े दुपी के सारे बेटा पुत्र इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए तुमको देखा हल्ला मच गया कि मूर्ति चल करके आई है अब कौन दर्शन करने के लिए नहीं आएगा श्री साक्षी गोपाल का दर्शन करने के लिए आए सकल लोग साक्षी देखा आ साक्षी गोपाल का दर्शन करने के लिए सब आए गोपाल का दर्शन करके सात दंडवत प्रणाम करें बड़े विप्र परम परम आनंदित होकर के विराजमान हुए गोपाल के आगे चरण प्रणाम कर रहे हैं गोपाल ने पंचों के सामने साक्षी दी कि बड़े विप्र ने मेरे सामने कहा था कि छोटे विप्र तूने मेरी बड़ी सेवा की है मैं तुझे कुछ दूंगा नहीं तो मेरे मन में अकृत दुख रहेगा और मुझे का दोष लगेगा इसलिए मैं अपनी कन्या तुमको दूंगा ये कहा था अब भगवान के आदेश कौन नहीं मानेगा सब श्री साक्षी गोपाल की जय बड़े विप्र के बचनों को सत्य किया है उस समय जब श्री विद्यानगर उनमें श्री प्रभु कुछ देर विराजमान रहे श्री साक्षी गोपाल वहां जब श्री प्रताप रुद्र महाराज ने दक्षिण देश के ऊपर आक्रमण किया उस समय साक्षी गोपाल भज अपनी कुलदेवी गणेश इन चार पांच चीजों को और सूर्य को सूर्य भगवान जो है उनके शिव ग्रह इनको जीत करके लाए और जीत करके लाकर के श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री साक्षी गोपाल को स्थापित किया साक्षी गोपाल तो ब्रजवासी श्री जगन्नाथ जी का भोग जब जाए भात भात यह है उसको तो बोले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ उसको तो जाने दें और जैसे ही कोई पकवान आए बोले हम ये भात भात खाने वाले नहीं हैं हम ब्रासी माल चखने वाले हैं माल खाने वाले ये सूखा भात कौन खाए तो भात भात को तो ले जाएं श्री जगन्नाथ जी के सामने और जितना पकवान आए उसको वो साक्षी गोपाल रोक ले अपने पास में रोक ले श्री राजा एक बार आए जगन्नाथ जी का मुख दर्शन करके कह रहे हैं हमारे बड़े दुबले से दिख रहे हो क्या बात है भोग भोग ठीक नहीं लग रहा है क्या बोले क्या करे भैया भात खा खा करके किसी तरह से दिन काट रहे हैं कोई सामग्री तो मिलती नहीं है ये हमारी छाती पर किसको ला करके बैठा दिया है ये गोपाल सारा माल माल जो है उसको तो ये स्वयं बीच में रोक लेता है यहां तक आने नहीं देता है और यहाँ पर तो केवल भात भात आता है भात दाल इसके अलावा और कोई चीज नहीं आ रही है दाल भात खाते खाते हैरान हो गए हैं वो आ गई है कोई चीज स्वाद बदलने के लिए कुछ मिलती ही नहीं है किसी तरह से इस आफत को दूर करो यहां से उस समय श्री साक्षी गोपाल को फिर जगन्नाथ मंदिर से हटा करके फिर कुछ किलोमीटर दूर श्री अलग साक्षी गोपाल गांव जो है वहां पर स्थापित किया परम परम आनंदित जो हैं वो आनंदित होकर विराजमान साक्षी गोपाल की एक नीला नासाते बहुमूल मुक्ता इच्छा मनते चिंत एक बार श्री जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए कोई भक्त आए और उन्होंने भक्त श्रेष्ठ है उन्होंने श्री जगन्नाथ श्री साक्षी गोपाल उनको एक माणिक का सुंदर सिंहसन श्री जगन्नाथ जी को प्रदान किया और गोपाल जी की सेवा में भी कोई भेंट करना चाहा एक बड़ा सुंदर भारी गजमुक्ता था उस गजमुक्ता को देना चाहा पंत मन में विचार किया धराएंगे कैसे नाक में छेद तो है नहीं तो था नासाते यदि छिद्र था थे तभी ये दासी मुक्ता नासाते पराई थे यदि इनके नाक में छेद होता तो इस मूल्यवान मुक्ता को नाशका में पहना था और ऐसा विचार करके जैसे ही वो भक्त अपने भवन गया रात्रि शेष में श्री गोपाल ने उसको स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा बोले अरे भाई मोती मुझे देने के लिए लाया था ना गजमुक्ता नाक में पहने के लिए परंतु बाल काले माता मोर नासा बाल काल में मेरी मेरी ने नाक में छेद करवाया था छेद किया कर वो छेद आज भी मेरी नाक में विराजमान है इसलिए मुझे मुक्ता पहना तो मेरे लिए जो मोती लाए थे वो मोती मुझे दो ये ब्रिजवासी छीन झपट करके लेने वाला जय ना जी का स्वीक छिनट और रत्न जो है उनके लिए भी छिन झपट बोल लाओ मुक्ता दो और जैसे ही लाकर के मुक्ता दिया गया स्वप्न के आदेश के अनुसार सचमुच श्री साक्षी गोपाल की नाक के अंदर छेद दिखा और उस छेद में मुक्ता धारण कराई कितनी ये स्वाभाविक ही हो सकता है ये छेद कोई कलाकार इस तरह से छेद नहीं कर सकता किसी मूर्ति में साक्षात श्रीमा नहीं है ये साक्षात नंद नंदन है ये ही सिद्ध हो रहा तो मोती में नाक मोती जो है उसको धारण कराया गया अपूर्व से आनंदित होकर के विराजमान श्री नित्यानंद गोसाई इस चरित्र को नित्यानंद गोसाइन मुखे गोपाल चरित्र शून्य तुष्ट हिला प्रभु स्वभक्त सहित नित्यानंद प्रभु इस चरित्र का गायन करने वाले हैं सब लोग परम परम आनंदित हो रहे हैं अब श्री महाप्रभु आगे भरगी नदी के किनारे पधारे और वहां श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री महाप्रभु के दंड को उस समय तोड़ दिया है महाप्रभु तो गए हुए हैं उस समय कपोतेश्वर उनका दर्शन करने के लिए और दंड दे गए नित्यानंद प्रभु को नित्यान प्रभु कहने इस दंड को कौन धारण करे सो नित्यान प्रभु ने तीन खंड करके दंड को भार्गी नदी में बह फेंक दिया है श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहे देव मोर दंड मेरा डंड कहाँ है डंड मुझे दो नित्यानंद कहे दंड, का है दंड तीन खंड के दंड के तो तीन टुकड़े हो गए और उनको तो मैंने फेंक दिया प्रेमावेश में तुम अपने आप को संभालने में समर्थ नहीं हूं तोमा सह सही डंड ऊपरे पड़े लो तुम प्रेमावेश में जब मेरे ऊपर गिरे तुम्हारे साहित तो मैं भी उस डंडे के ऊपर गिरा और झूठ बोल रहे हैं वो डंडे तीन टुकड़ों में टूट गया तुम उसके ऊपर गिरे और मैं गिरा तो भजन से दंड तीन टुकड़ों में टूट गया है दो जन दो दो जनों का दंड भार वो दंड कैसे सहन करेगा इसलिए मोर अपराधे तुम्हारे दंड खंड मेरा अपराध है मैं तुम्हारी दंड की रक्षा नहीं कर सकता ये युग तो है हाँ मैं करता दंड धीट बनकर कह रहे जो दंड देना हो मुझे दे दो श्री महाप्रभु बड़े दुखी हो रहे हैं दुखी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्रोध करते हुए कि नीला चल से मैं तुम लोगों को इसीलिए अपने साथ में लाया था सबे दंड धन छिल तहा ना राखेला तुमने एकमात्र मेरे पास में धन ये दंड ही था उस दंड रूपी धन को भी छीन लिया उसकी भी रक्षा नहीं कर सके अब तुम अब आगे यहां ईश्वर देखे मैं अब तुमको अपने साथ में नहीं रखूंगा मैं आगे आगे जाऊंगा ऐसा कह करके श्री जगन्नाथ दर्शन करने के लिए मैं या तो तुम आगे जाओ मैं पीछे आऊंगा या फिर मैं आगे जाता हूं आप लोग मेरे साथ में नहीं चलेंगे मुकुंद दत्त कहे प्रभु तुम चल आगे मुकुंद दत्त बोले कि आप आगे चलो और ये सुनकर के श्री प्रभु ने उस समय जो दौड़ लगाई उस समय दौड़ लगा करके कौन महाप्रभु को प्राप्त कर सके महाप्रभु सीधे श्री जगन्नाथ मंदिर में धड़ धड़ाते हुए घुस गए श्री जगन्नाथ भगवान की जय दंडभंग लीला परम गंभीर परम गंभीर लीला है क्योंकि जिनका चित्र स्वाभाविक रूप में कृष्ण चरणों में लग गया है उनको मन को नियंत्रित करने के लिए दंड धारण करने की आवश्यकता है ही नहीं इसलिए नित्यांग प्रभु ने दंडभंग कर दिया इस लीला को जो श्रवण करेंगे वे अच्छे पाए कृष्ण, उनको श्री कृष्ण की श्री गौर इस प्रकार श्री महाप्रभु की इस लीला इसी लीला के क्रम को आगे वर्णन करने का प्रयास करेंगे बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गाय गौर